सिरांसी बाक्षस पुंगवाण वज्रोपम वायु समान वेगा प्रदीयताय मैथि हे राण वायु सामन वेगा वज्रोप राणा राक्षस पुंगवाना सिरांसी यव न गृहतीसरथा मैथिली प्रदीयता जिनका वायु के समान बे रहे वज के समान जो कठोर रहे वह राम जी के द्वारा प्रेरित चलाए हुए बाण जब तक जब तक राक्षसों के सिरों को खत्म नहीं कर देते हैं काट नहीं देते हैं उसके पहले हे रावण श्री जनकनंदिनी को लेकर के श्री राम जी के सामने चले जाओ और भूल भूलियाओं की सब हमारी रक्षा करेंगे जितने हैं सबसे मैं कह रहा हूं ये कुंभकर्ण ये मेघनाथ ये महापार्श ये महोदर ये नकुंभ ये कुंभ ये ये कोई भी रामजी के सामने सम्रांगण में ठहर नहीं सकता है नकुंभ कर्णेन्द्र जितू चरा अजन, तथा महापार्श महोदरव निकुंभ कुंभ च तथा अधिकाय स्थातु समर्था युधि ये ये जो आपके बेटे हैं देवान तक नहां तक है ये अधिकाय अतिरथ अकंपन ये सब कोई राम जी के सामने ठहरेंगे नहीं महाराज जी एकदम हवा हो जाएंगे सब देवांतको विनरांतो तथातिकायो तिर्थो महात्मा अकम्पनश्चाद्री समान सार युधिरागवस्य ऐसा विभीषण जी ने खूब समझाया बहुत समझाया पूरा स्वर्ग महाराज विभीषण जी ने समझाया लेकिन समझाने के बाद एक उठा एक उठा और उठ करके लगा कहने की हे पिताजी मेघनाथ जी उठे जी उठे और मेघनाथ जी ने कहा पिताजी आपके खानदान में जितने हैं सब अच्छे हुँ? सब अच्छे, देखिए हमारे चाचा हैं है कि आपका तो कहने क्या है आपकी तो सारी प्रेरणा ही है, है हम लोग सब कितने अच्छे अच्छे हैं लेकिन पता नहीं आपके पिता के वंश में ये एक हिजरा कहा से पैदा हो ऐसा कहता है महाराज ऐसे कह है सत्वे नीर्यन पराक्रमेण धैर्य शौर्य तेज पुरुषो विभीषण स्थात कनिष्ठ यही कहाँ से आ गया है? इसमें कुछ नहीं है, है ना इसमें पराक्रम है ना वीर है ना सत्व है ना धैर्य है शौर्य है ना कोई तेज है कुछ नहीं ही पिटिर करता रहता है, है? ये कहाँ से पैदा हो गया आपके खानदान में महाराज ऐसा मेघनाज ने कहा अब तो श्री विभीषण जी महाराज ने कहा कि हे तात एक बात बताऊं कि तुम अभी बच्चे हो और तुम्हारी बुद्धि जो है अभी परिपक्व नहीं है, है और तुम्हारा विचार भी, भी, हम्हार भी कोई निश्चित नहीं है हमको मालूम पड़ता है कि इंद्रजीत ने कभी इसके पहले लंका जलाने के इसके बीच में किसी से जरूर कह दिया है कि जीतना मुश्किल है क्योंकि हनुमान जी से जीत लड़ा तो भाई अरे मेघनाद लड़ा तो था और लड़ने के बाद वो हार ही गया महाराज वो तो प्राण जब उसका संकट में आया तब तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो किसी से उसके मुंह से छट गया कि हनुमान जी को जीतना बड़ा मुश्किल है निकल गया निकल गया वो वही बात लेकर के श्री विभीषण जी कह रहे हैं कि हे मेघनाद तुम्हारे विचार में कोई निश्चयता नहीं है कभी तो कहते थे कि हम जितना मुश्किल है आवाज़ कहते हो ऐसा नहीं तो ऐसा है नात मंत्री तब निश्चय होस्ती तुम्हारे मंत्र में कोई निश्चय विचार नहीं है तुम बच्चे हो और तुम्हारा अभी बड़ी बुद्धि भी बड़ी कच्ची है हैं तुम बच्चे भी हो और बुद्धि तुम्हारी कच्ची भी है न ता मंत्री तब निश्चय होस्ती बालस्त बुद्धि और इस प्रकार से बोलते हो तुम पुत्र प्रवादे नुरावस्य तुम इंद्रजिन मित्र मुखोश शत्रु हे इंद्रजित हमको तो निश्चय हो गया कि तुम बेटे नहीं हो दुश्मन के रूप में पैदा हुए हो दुश्मन के रूप में पैदा हुए हो और तुम बहुत मूर्ख एकदम मूर्ख हो ऐसे कहते हैं महाराजी तुम मूर्ख, मूर्ख हो मूढ़ हो उसको कहते हैं देखो मूर्ख मूढ़ में थोड़ा अंतर होता है मूर्ख मैंने बगैर पढ़ा लिखा मूड किसको कहते हैं कि जो जानता तो है पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसको न ये मालूम है कि क्या करना चाहिए और न मालूम है क्या नहीं करना चाहिए अन्य कृत्याकृत्य विवेक शून्य मूढ़ा ऐसा समझ लिया है जिसको कृत्य अकृत्य का विवेक न हो उसको कहते हैं मूढ़ है? तो हे मेघनाथ तुम मूड हो मूढ़ा और तुम अप्रगल्भ हो अप्रगल्भ मने पढ़े लिखे कुछ ऐसे तैसे बड़ा घमंड अखिल का काम पंडितम मन्य मारा तुम अपने को पंडित मानते हो लेकिन पंडित हो नहीं तुम दृष्ट हो अप्रगल्भ हो और अभिनय अभिनय से युक्त हो एक गुरु तो तुम में है वो क्या अभिनय अभिनय है तुम्हें राम जी और क्या है तुम राम जी तीक्षण तुम तीक्षण हो तीक्षण मैंने बड़े क्रूर प्रकृति के हो प्रकृति भी अच्छी नहीं है तीक्षण स्वभाव और तुम कैसे हो अल्पमति एकदम अल्पमति हो मने अशिक्षित अल्पमति अल्पमती अशिक्षित है ना और दुरात्मा दुरात्मा मने आत्मा मने अंतकरण तुम्हारा अंतकरण बहुत खराब है दुरात्मा हो तुम दुष्टांत करण हो हा? इस प्रकार से अब फिर मूर्ख भी कह दिया मूर्खा देखिये मूर्ख दोनों कह दिया मूर्खा और अत्यंत सुदुरमति हो ये अत्यंत सुदूरमती बड़ा बढ़िया आया तुम अत्यंत एक तो दुर्मति एक सुदूरमती और एक अत्यंत सुदूरमती तीन कुटी हो गई तो दुर्मती कौन हैहस्त तो वगैरह है सब दुर्मति आप समझिए और सुदूरमती कौन है जिसकी अत्यंत दुर्मति हो वो कौन जैसे महापार्श जिसने कहा कि जानकी जी के आक्रमण करिए है, है ना? ये एक तो दुर्मति और एक दुरमती लेकिन मेघनाथ, तुम तो उनसे भी उनका भी कान काट गए तुम तो अत्यंत सुदुरमति होना और राम जी मूढ़ो प्रगलभो विनयोपन्न तीक्षण स्वभावोमति दुरात्मा मूर्खस्तम अत्यंत सुदुरमतिश्च तुम इंद्रजित बालतया ब्रवेशी अब कर रहा है तू इस प्रकार से तुझे नहीं बोलना चाहिए अब रावण अब तक तो नहीं बोला लेकिन अब रावण ने कहा ये विभिषण एक बात बताए क्या हाँ? कि सांप के घर में रहना अच्छा है सांप के साथ रह लेना बहुत अच्छा है दुश्मन के साथ भी रह लेना अच्छा है लेकिन जो मित्र के रूप में दुश्मन हो उसके साथ कभी नहीं रहना चाहिए वसेत सह सपत्ने न आशी विषेण नतु न तो मित्र प्रवादेन संबसेत शत्रु जो अपना तो मित्र कहलावे और सेवा करे सपनू को ऐसे के साथ कभी नहीं रहना चाहिए मम पूर्व बसी तपसिल सन प्रीति सठ मिल जाए तीन कहू नीति और कही की नी चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा विभीषण जी ने कहा राजन एक बात बताए क्या कि आपकी बात सुनकर करके ये मैंने समझ लिया मारिच ने भी बात की श्लोक कह रहे जो मैं कहने जा रहा हूं मारिच ने भी कहा कहाषण जी भी कह रहे कि सुलभा पुरुषा राजन आप लो इस लोग इस्लोक याद कर ले मारिक हां खाली श्लोक में शब्द ही नहीं याद करने सब भाव याद कर ले सुलभा पुरुषा आजकल इसकी बड़ी कमी आजकल के जमाने में इस श्लोक की बड़ी उपयोगिता है इसलोक में शब्द ही ना याद करें इसका भाव याद कर लेभा पुरुषा आजकल इसकी बड़ी कमी आजकल के जमाने में इस श्लोक की बड़ी उपयोगिता है सुलभात पुरुष सततम प्रिय वादी न जो हमेशा का प्रिय कहे वाह वाह वाहठ जी आप तो बड़े अच्छे हैं वाह महाराज जी मान जी महाराज आप, आप तो बहुत अच्छे हैं महानजी वाह आप तो इतने बड़े तपस्वी हैं कि महाराज वशिष्ठ जी का तपस्या आपके सामने कुछ नहीं फीका है मन महाराज आप तो इतने बड़े तपस्या हैं शेठ जी आप कितना बड़ा दान देते हैं कि कर्ण जो है ना वो पानी पड़ता कर्ण ही आपका अवतार लेकर के आ गया है आप तो कर्ण अवतार हैं साक्षात प्रत्यक्ष क्या कहना है ये महाराज जी कहने वाले बहुत मिल जाएंगे बहुत मिल जाएंगे राम जी सियाराम सुलभ पुरुषार सततम प्रियवाद हमेशा प्रिय प्रिय बोलते हैं कभी कठोर बोलते नहीं बहुत मिल जाएंगे लेकिन अप्रिय च वक्ता श्रोता च दुर्लभ बात अप्रिय हो लेकिन मंगल करने वाली हो ऐसी बात कहने वाला मिलेगा नहीं चिराग लेके ढूंढिए तो भी मिलेगा अप्रियस्य अप्रिय च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः और जो अप्रिय बोले और पथ्य बोले उसी की बात माननी चाहिए लेकिन हे रावण हे राक्षसराज हे मेरे ज्येष्ठ भ्रात दुख है कि आपके यहां चाटु चाटुपाड़ों की सभा गिरी आपके यहां पथ्य कहने वाला कोई है नहीं इसलिए अब हम आपको क्षमा नहीं कर सकते भीषण भी कह रहे हैं अब हम आपको क्षमा नहीं कर सकते हैं जो कि आप मेरे जेठे हैं आप मेरे मान्य हैं, आप मेरे पिता के समान हैं, लेकिन आप अधर्म के पथ पर चल रहे हैं ज्येष्ठो मान्य पितृ समो न च धर्म पथे स्थिता इदम्बी पुरुषम वाक्यम न क्षमा अग्रजस्यते। ते तुम मेरे अग्रज हो जेठे भाई हो मान्य हो पिता के समान हो लेकिन तुम्हारी ये अधार्मिक बात भगवान राम की जिसमें निंदा सन्निहित हो भगवती किशोरी निंदा सन्नी की निंदा जिसमें सन्निहित हो श्री हनुमान की निंदा जिसमें सन्निहित हो ऐसी बात हमारे कान सुन नहीं सकते हैं और हे हे हे हे, हे, हे रावण मैं केवल सुनने के लिए नहीं मैं इसी मुहूर्त में आपका परित्याग कर रहा हूँ हम राम जी अश्विन मुहूर्ते न श्री राम जी परुषम वाक्यम न्यायवादीषण भी उत्पपात गदा पतुर्भि राक्षस ही चार राक्षसों के साथ चार भीषण के मंत्री चार राक्षसों के साथ उत्पपात महाराज जी नीचे नीचे उड़ गए अने जमीन में पैर नहीं रखा जैसे जलती हुई जमीन में उत्पपात का श्री गोविंद राज है की जैसे जलती हुई जमीन पर कोई पैर न रख पावे उसी प्रकार लंका की भूमि पर चरण रखना श्री विभिषण जी महाराज को अनुचित लगा महाराज जी की जिस आप सुन लें जिस भूमि पर मेरे राम की निंदा हो रही हो जिस भूमि पर मेरी माँ सीता की निंदा हो रही हो जिस भूमि पर मेरे मेरे आराध्य लक्ष्मण की निंदा हो रही हो जिस भूमि पर मेरे गुरु हनुमान की निंदा हो रही हो ऐसी भूमि का हम सर्वथा आज परित्याग कर रहे है जब तक रावण इस भूमि का मालिक रहेगा है ना राम जी विभीषण जी ने परित्याग कर दिया सियाराम जी ए, ये विभीषण जी को जो सबसे कड़ी बात लगी वो महापार्श की लगी महाराज और महापार्श की बात से विभीषण जी का हृदय विरचित हो गया अब क्या कहा उसने उसको पढ़ना हम ज्यादा बहुत व्याख्या नहीं किए हैं ये महापार्श की बात से विभीषण जी बहुत दुखी और उसके बाद ये मेघनाद ने जो किया वो घी अग्नि में घी कतान कर अग्नि का घी का काम करती है। और उसके बाद रावण ने जो कहा कि तू मित्र के रूप में शत्रु का ही हित है तो इस बात ने और आगी को बढ़ा दिया और विभीषण जी महाराज ये आचार्यों की बात कह रहा हूं ये मेरे राम जी अब हनुमान जी महाराज श्री राम श्री विभीषण जी महाराज उत्पात गाक्षसही उठ करके करते क्या है कि अब मैं जा रहा हूँ रावण मैं जा रहा हूँ अब आप अपनी रक्षा करो आप अपने नगर की रक्षा करो अपने राक्षसों की रक्षा करो हम तो यही कहेंगे तुम्हारा कल्याण आत्मान सर्वथा रक्ष पुरी चेमामसाम स्वस्तु तेज तुम सुखी भव मया बिना तुम मेरे बिना ही सुखी रह जाओ हैं अब आपके यहाँ एक ही तो जरा था एक ही तो नपुंसक था अब वो नपुंसक निकल जा रहा है कहीं उस नपुंसक की को देख करके आपके सेना वाली नपुंसक न बन जाती अब सबके सब, सब पुरुष बने रहो और जरा पौरुष अब राम जी के सामने दिखाओ तब आटा दाल का भाव मालूम पड़ेगा हम तो अब चले महाराज जी स्वस्थ स्वस्थ सुगम श्याम सुखी भव मयानाम राम जी अब ये विभीषण जी महाराज क्या चले गए सज्जनों रावण का प्राण ही चला गया हो ठीक कह रहा हूं अब तक रावण को रावण को भगवान मारेंगे निश्चित नहीं था अब भगवान मारेंगे ये निश्चित हो गया महाराज जी अब निश्चित हो गया विभीषण के रहते हुए राम जी इस लंका पर आक्रमण करने में संकुचित हो रहे थे श्री राम जी सोचते थे कि विभीषण ऐसा भक्त जिस लंका में हो जिस खानदान में हो उसका विनाश मैं कैसे लेकिन जब इन निकल गए इनको लात मार के निकाल दिया राम जी ने का रास्ता साफ हो गया दलो दस कंधर जो लो बिभी लातें न मारो महाराज को शिक्षा दे रहा हूं इस ब्याजीर से बहुत बार ऐसा होता है, है? कि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होता है भजन भजन तो करता है विचार तो उसके बड़े अच्छे हैं कमाता नहीं हूँ कमाता नहीं है। तो आप क्या करते हैं उसको अलग कर उसको निकाल कभी ऐसा मत करना वो जाएगा तो तुम्हारी कुल की लक्ष्मी को लेकर जाएगा मेरा मेरी बात को ध्यान रखना उसकी रक्षा करना हा? कभी कोई स्थान ऐसा होता है महाराज एक संत आ जाते हैं साधु बहुत स्थान होता है संत आ जाते हैं और उस संत जब आ जाते हैं तो स्थान महाराज दिन पर दिन उन्नति हो जाता है कहीं उस संत का कहीं अनादर करके फोकटिया समझ के निकाल मत देना है तो तुम्हारे स्थान की उन्नति कर देगा भजनानंदी संत उन्नति कर देगा है? हाँ मारा आप से ठीक कह रहा हूं तो विभीषण जी महाराज चले चल, चले पड़े कि सीता देव राम अहितन कहा तुम्हार ये तो प्रार्थना थी अब जब चलने लगे तो है? है राम सत्य संकल्प प्रभु ये ये है दुआ द्वारा राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी अमे रघुवीर शरणय जाऊ दे खोरी स्वस्ति तेस्तु गी सुखी भव मया बिना अब तुम तो मेरे बिना सुखी हो जाओ इतुक्ता पुरुषम वाक्यम रावणम रावणाज आज गाम मुहूर्ते नाम स लक्ष्मण जहाँ भगवान राम हैं जहाँ श्री लक्ष्मणलाल जी महाराज हैं वहाँ आ रहे हैं लेकिन अगर बीच में भी थोड़ा सा कैसी चल रहे है महाराज जी चले वो है रखी रघु नायक पाही करत मनोरथ बहुमन मही चल रहे हैं, कैसी चल रहे है देखी हो जाय क्या है चरण जल जाता देखी हो जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता जिल पायन की पादुका भरत रहे मन लाए भैया तेई पदया जाए मैं देखूंगा, मैं देखूंगा मैं देखूंगा मैं देखूंगा महाराज जी महाराज राम पही जाऊ गो गोस्वामी जी की सी गीतावली जी महाराज राम जाऊंगो मैं राम जी के पास जाऊंगा तो क्या पाओगे वहां खाओगे क्या है कि जो सरकार पा के उठ लेंगे जय के उठ लेंगे भोजन करके उठ जाएंगे तो जो थाली जो रहेगी थाली में जो कुछ बचा रहेगा उसको खाकर के जीवन गुजार पहनों में तो क्या क्या तुलसी पट तो तुलसी पट उतरे ऊतरे पहीनिया उबरी जूठ है तुलसी पट उतरे पहीनिया उबरी जूठन खाऊंगो ठाकुर के थाली का बचा हुआ महाप्रसाद पालेंगे विभीषण हो राजा होने नहीं के लिए नहीं विभीषण तो, बात बात तो, बात बात तो इसलिए जा रहे हैं। कि ने है कि की उबरी जूठन खाऊंगो अरे तुलसी पट उतरे पहनियों लोग कहते हैं महाराज जी की विभीषण जी राज्य की कामनाएं लेके ले आए होगा लोग सही होंगे मैं उनको प्रणाम कर रहा हूं मैं काट नहीं रहा हूं लेकिन हमारा मत तो ये है कि विभीषण जी ऐसी कामना लेके नहीं गए हैं विभीषण जी तो ये कामना लेके गए हैं कि जिंदगी गुजार दूंगा रघुरंदर के पद पदमों में और कैसे गुजारूंगा कि तुलसी पट उतरोनिहा उबरी जूठनखा इस भावना को लेकर श्री जी महाराज चल रहे हैं हुं? चल रहे हैं महाराज जी और चल नहीं रहे अब धीरे धीरे पहुंच रहे इत्युक्ता इत्युक्वा परुषम वाक्यम रावणम रावण अनुजाम यत्र नाम स लक्ष्मण जहाँ भगवान श्री राम और जहाँ श्री लक्ष्मण जी महाराज हैं वहाँ पर श्री विभीषण जी पहुंच गए अब महाराज जी यहाँ पर बड़े बड़े बात हो, हो राम जी को के चरणों तक पहुँच करके भी बड़ी बाधा हो जाती है हाँ बड़े अंतराय आ जाते हैं मारा अब यहाँ आया गया सी सुग्रीव जी कह रहे हैं हमारे इसको बांध के रखिए कोई कहता कैसे रखिए कोई कहता है कैसे रखिए और हमारा सब प्रतिकूल होते जा रहे हैं धीरे धीरे अब अनुकूल राम जी कैसे होंगे है और राम जी किस प्रकार विभीषण को उठा करके अपने हृदय से लगाएंगे विभीषण को किस तरह सनाथ करेंगे और समुद्र का अतिक्रमण कैसे होगा और समुद्र के अतिक्रमण के बाद आगे लंका के सम्रांगण का युद्ध आरंभ कैसे होगा है? और रावण के सिर का विमर्दन कैसे होगा ये सब बातें अब आपके सामने धीरे धीरे कल आएंगी सियावर चंद्र की जय जय जय जय जय जय राम जै जै राम राम जै जै राम नसर्वापक्रमे यतृतु तमा गजाननम रामं सीतां सुग्रीवं जम सीता पुनः भरताज सुग्रीवुसून पुनः प्रणमान प्रणमा पुनः यत्र यत्र रघुनाथकर्तनम त्र त्रितमस्कांजलि बास्परी पिपूर्ण लोचनमार्क्षक नमोस्तु राय स लक्ष्म तस्काय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयेभ्यो नमोस्त चंद्राकमगणेभ्यकतरुभ्यपा सिंधु्यव पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो नमः प्रवश्य मम वाच मीमा प्रसुप्ताजीविलशक्तिधर स्वध्या हस्तशरणश्रवण्वगाषाभ्यीसीता मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरपराज राम राम मधुरम मधुराक्षर आलु्य कविता शाखा वंदे वाकिकोकिल बंदौ मुनिपद कंज जिहि जरमय सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जीमद वाल्मीकि भगवान की ज श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री नयी विशारण्य क्षेत्र की जय जय जय सीता पुषम वाक्य रावण रावणाज आजगाहूर्तेन यम स लक्ष्मण श्री विभिष्णुजी महाराज रावण से बड़ी कठोर बात कह करके चले तो रावण बड़ा भाई है पिता के समान है उसको कठोर वचन कहना कहां तक उचित है और उसका त्याग कहां तक उचित है आजकल ये बड़े प्रश्न उठते हैं देखो एक होती है सांसारिकी दृष्टि व्यावहारिकी दृष्टि और एक होती है भागवत की दृष्टि तो भागवत की दृष्टि संसार की दृष्टि से सर्वथा विलक्षण होती है अब इस संसार की कसौटी पर अगर आप भगवत भक्ति को कसना चाहोगे तो सिवा बुद्धिहीनता की और कुछ है नहीं विभीषण जी महाराज ने जो रावण का परित्याग किया तो स्पष्ट कह दिया है कि मैं तुमको इसलिए यद्यप तुम मान्य हो सम्मान्य हो ज्येष्ठ हो मान्य लेकिन फिर भी हम तुमको छोड़ रहे हैं क्योंकि न च धर्म पथे स्थित पुरुषम वाक्यम ये मेरा बड़ा कठोर वाक्य है कि मैं आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप धर्म पथ पर आरू रहे हैं तो ऐसे गुरु का छोड़ना ऐसे भाई का छोड़ना अनुचित नहीं कहा गया कार्याम अजानत कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक उसके पास नहीं हो और उत्पथम प्रतिपन्न और भगवत विमुख पद का उसने आश्रय ले लिया हो ये सब गुण जिसमें आ जाएं ऐसे गुरु का ऐसे पिता का ऐसी माता का ऐसे बड़े भाई का त्याग सर्वथा उचित गुरु इसको अच्छी तरह समझ लें एक मिनट लगी जाएगा तो क्या हुआ गुरु गुरोरप्यवलिप्त कार्याम अजानत उत्पथम प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीये ये विधान है उसका परित्याग कर देने में कोई आपत्ति नहीं तो हे रामा तुम घमंडी तो हो ही और क्या कार यह है क्या यह है क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है क्या मर्यादा है क्या अमर्यादा है क्या आदर्श है क्या अनादर्श है इसका तुमको ज्ञान भी नहीं है अज्ञान है तो उसके अनुसार आचरण नहीं है उत्पथम प्रतिपन्न प्रतिपन्नस्य कुपथ का तुमने आश्रय ले लिया है और तुम चाहते हो कि हम भी कुपथ का ही आश्रय लें इसलिए तुम्हारा त्याग सर्वथा उचित है और हम तुमको छोड़ रहे हैं वाक्यम परुषम वाक्य उवणम रावण अनुज आज गुहूर्ते नाम यत्र लक्ष्मण तो राम जी छोड़ा किसको सियाराम छोड़ा किसको तो गुरु गुरु को छोड़ा और जगतगुरु को पकड़ लिया गुरु को छोड़ लिया सोपाधिक गुरु को छोड़ करके निरुपाधिक परम कल्याणमय जगत गुरुम श्री रघुनंदनम श्री रामचंद्रम आजगाम है सोपाधिक गुरु का परित्याग कर दिया और निरुपाधिक परम करुणामय भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र का वर्णन कर लिया अत्र काफी विप्रति पत्थित नास्ती है कोई भी आपत्ति इसमें है नहीं सियाराम भूषण जी महाराज आ गए आज गहूर्ति न एक क्षण में आ गए महाराज जल्दी आ गए यही विधि करत प्रेम विचारा आयो सपदी कोई मुहूर्ति न सपदी सिंधु यही पारा सपदी मैंने जल्दी आ गए एकदम जल्दी आ गए आयो सपदी सिंधु यही पारा जल्दी आ गए भाव के भगवत चिंतन करते हुए जो व्यक्ति चलता है वो तुरंत पहुंच जाता है गौसागर का अतिक्रमण करने में उसको विलंब नहीं लगता आयो सपदी सिंधु यहीं पारा आज गाम मुहूर्ते यत्र राम लक्ष्मण और आकर के यहां पर आकाश मार्ग में ही अभी हैं आकाश से जमीन से ऊंचे और श्री सुग्रीव जी महाराज को देखा और सुग्रीव जी महाराज से संदेश कहला रहे हैं भगवान राम संप्रेक्ष्य सुग्रीवंता संप्रेक्ष विभीषणः विभीषणः खस्थ एव मतलब आकाश में तो रावणो नाम दुर्वृत्तों राक्षसो राक्षसेश्वर तस्हम अनुजो भ्राता विभीषण श्रुता श्री <coughs> विभीषण जी महाराज सुग्रीव जी से कहते हैं सुग्रीव जी राम जी से कह दो कि रावणो नाम दुर्वृत्त जिसका नाम रावण है और बड़ा दुष्चरित्र है राक्षस है और राक्षसों का मालिक भी है उसका मैं छोटा भाई हूं मेरा नाम विभीषण है और भी बहुत सा कहा है तो रावणो नाम उसका नाम रावण है भाव कहने का क्या कि भैया वो नाम से ही कठोर है नाम ही कठोर राम नाम जो है ना? वो आनंददायक है और रावण नाम जो है जी रोने वाला है तो रावण कहने का मतलब कि वो तो नाम से ही क्रूर है और दुर्वृत्त का मतलब कि उसका नाम तो क्रूर है ही व्यापार भी उसका बड़ा कठोर है और राक्षस है कि इसका मतलब जातिया भी क्रूर है उसकी जाति भी क्रूर है है ना तो श्री राम जी और राक्षस ईश्वरा और राक्षसे स्वर कहने का मतलब कि केवल वही क्रूर नहीं है सिया केवल वही क्रूर नहीं है उसके जितने संगी साथी है वो सब भी क्रूर हैं रावणो नाम दुर्वृत्त राक्षसो राक्षसे स्वर अत्याहम अनुजो भ्राता उसका मैं अनुज हूँ अनुज कहने का भाव कि देखो रावण के अग्रज भी है और अनुज भी है लेकिन अग्रज अग्रज जो है वो उसके पाप से लिप्त नहीं हुआ अग्रज है कुबेर जी महाराज तो रावण के अग्रज हैं कुबेर लेकिन वह उसके पाप से लिप्त नहीं हुए क्योंकि वो अलग हो गए और हम उसके अनुज हैं हम उसके साथ रहते रहे इसलिए कभी कभी हमको ऐसा भी करना पड़ा है जो हम नहीं चाहते जो अकरणीय है लेकिन उसके अनुज्वे में वो काम हमको करना पड़ा तो इसलिए हम दोषी भी हैं तस्म अनुजो भ्रता विभीषण श्रुता कहते हैं सुग्रीव जी महाराज अब विलंब मत करिए निवेदयत मिप्रम राघवाय महात्मने जाकर के जल्दी से भगवान से आप कहिए जल्दी से जाइए तदेव निवेदयत माम क्षिप्रम क्षिप्रम मैने जल्दी से जल्दी ये जल्दी कहने का भाव उसमें बड़ा औत्सुक्य है बड़ा औत्कंड है बड़ी उत्कंठा महाराज में है कैसे उत्कंठा है इसके लिए लौकिक उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है कि कोई व्यक्ति नीलों से जेठ बैसाख के महीने में पैदल आ रहा है कई वृक्ष की भी छाया उसको नहीं मिली और जो पहुंचा तो पहुंचने के साथ उसके सामने बढ़िया ठंडाई दिखाई पड़ी जहां पहुंचा ठंडाई बनी बर्फ डाली हुई है और मोहम्मा मोहम्मा महक रही है खूब गुलाब जल डाला हुआ है गुलकंद पीस के डाला हुआ है चंदन का बुरादा डाला हुआ है और ऐसी ठंडाई और महाराज श्वेत बादाम रगड़ के डाली हुई है ऐसी ठंडाई बढ़िया दिखाई पड़ी उसको जरा ध्यान दीजिए अब वो जो मिलों से पैदल चल के जेठ बैसाख के महीने में आ रहा है कंठ तक उसका सूख गया है जीव सूख गई है अब देखा कि तैयार है तो अब का, क्या सोचेगा कि जल्दी लाओ उसको ये मन मन कहेगा तो अगर कहीं वो व्यक्ति कह दे जिसके यहाँ गया है अच्छा महाराज आप जरा ठंडे वे लीजिए, लीजिये और जरा अब अपने हाल के हाल चाल बताइए उसके बाद फिर बातचीत करेंगे अब न उसका मन ठंडा होने में लगेगा और न उसका मन है? बात करने में लगेगा न कुछ कुशल समाचार कहने सुनने में लगेगा ही नहीं लगेगा नहीं लगेगा उसका मन तो ये कहेगा कि अब जल्दी से ये मिल जाए ध्यान से अब उसका मन भी बिगड़ जल्दी से मिल जाए जल्दी से मिल जाए उसका मन तो यही कहेगा भाव कि जन्म जन्मांतर की साधना करते हुए श्री विभीषण जी महाराज जन्म जन्मांतर से चलते हुए आज एकदम वहां पहुंच गए हैं जहाँ श्री रघुनंदर पास में हैं और उनसे हम फिर भी दूर हैं, इसलिए कहते हे हे सुख्रिय जी महाराज जल्दी निवेदन करिए जाकि ठाकुर के मंगल पादार बिंदु का हम संग्रहण कर ले इसलिए निवेदय माम क्षिप्रम अब विलंब बर्दाश्त नहीं है अब विलंब सहन नहीं होता है भक्त से विलम्ब बर्दाश्त नहीं होता है महाराज जी, ठाकुर का दर्शन जल्दी से जल्दी कर निवेदयत माम क्षिप्रम और तुम निवेदन करने की देरी है उनको अपनाने में विलंब नहीं होगा चूंकि एक मर्यादा है आप दरवाजे पर बैठे हैं इसे निवेदन आपको करना ही करना है उनके अपनाने में विलंब नहीं लगेगा चूंकि महात्मनी महात्मा वो महात्मा आता है परमात्मा वो परमात्मा है वो मेरी सब कुछ जानते हैं वो मेरे हवे की तंत्री की आवाज सुन रहे हैं वो मेरे भाव को समझ रहे हैं उनको च, बुलाने में विलंब न लगेगा इसलिए हे दिनेश हे सुक्री जी बहाज आप तो जल्दी से खाली निवेदन कर दो आपको मेरी सिफारिश करने की जरूरत तो नहीं है निवेदय तमाम क्षिप्रम राघवाय महात्मी तुम राक्षस हो सर्वलोक शरण्याय राक्षस हो या देवता मनुष्य हो या पशु मूर्ख हो या विद्वान रंक हो या अरंक हो या धनवान ब्राह्मण हो या चांडाल वो तो सब लोक के शरण्य है इसलिए आप जाओ सुनाओ वो मुझको अपनाने के लिए तैयार है सर्वलोक शरण्याय और क्या कहना है कि विभीषणम उपस्थितम आपको कहना है विभीषण उपस्थित है मतलब आपके करीब खड़ा है प्रभु और इतना गरीब खड़ा विभीषण आपके मंगल में चल रहा का दर्शन नहीं कार्य कर पा रहा है स्वामी इसको अभागामत बनाओ अब जल्दी बुला करके अपनी चरण शरण में स्वीकार कर लो निवेदय तमाम क्षिप्रम राघवाय महात्मा ने शर्वलोक शरण्याय विभीषणम उपस्थितम कह देना रावण सानुजो भ्राता विभीषण इति चार साथियों के साथ हम पांच लोग आपके शरण में आए हैं ऐसा जाके कह दो जल्दी जाओ श्री राम जी अब ठाकुर जी महाराज के पास जब सुग्रीव जी महाराज आए और उन्होंने कहा तो भगवान और अपनी राय भी दे दी कि महाराज यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी मेरी दृष्टि में तो विभीषण को बांध करके रखना चाहिए जामोद जी महाराज ने भी कहा कि महाराज इस समय आया है भगतों कभी भी आ सकता है लेकिन ये कोई शरणागत का समय नहीं है इसलिए हमको भी शंका होती है इसी प्रकार अंगद जी महाराज ने भी कुछ कहा महद ने भी कुछ कहा सभी ने कुछ कहा कुछ न कुछ कहा अंत में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे है स्वामी आप अगर भाषण करने के लिए तैयार हो जाएं किसी विषय का प्रवचन करने के लिए तैयार हो जाएं किसी विषय का व्याख्यान करने के लिए तैयार हो जाएं तो बृहस्पति आपके सामने तुच्छ बराबरी नहीं है नवंतम मत श्रेष्ठम समर्थम बदतांबरम अतिशाय तुम शक्त बृहस्पतिरि ब्रुवन और स्वामी आपको क्या बताना है आप तो सब कुछ जानते हैं और हम इस समय हनुमान जी ने अट्ठारह श्लोकों में महाराज जी कहा है और सबका उत्तर दिया है जामुन जी का भी उत्तर दिया है कि ये कहते हैं कि समय आने का नहीं और वास्तव में समय तो आने का यही है सबका उत्तर दिया है अंगत का उत्तर दिया सुग्रीव का उत्तर दिया सबका उत्तर दिया। और सबका उत्तर देकर स्वयं स्वतंत्र है कहते स्वामी आप इसको बुला ले ये तो मेरी राय है तो आपकी राय है हम बुला लें तो ठीक लेकिन दुष्ट हुआ तो कहे स्वामी आपसे क्या छिपा हुआ है आप तो सर्वान्तरयामी है सर्वान्तरदर्शी हैं एक साधारण बुद्धिमान भी समझ लेगा क्योंकि हृदय का भाव मुखड़ा छिपा नहीं पाता हृदय के भाव को मुखरा छिपा नहीं पाता है इसलिए वो कैसे है ये मुखरा तो बता ही देगा आकारश्छाद्य मानो की नक्यो बिगूिताव अंतर्गत नृणाम इसलिए भाव का तो परिज्ञान हो ही जाएगा अब आप उसको बुलावे ऐसा जब श्री हनुमान जी महाराज ने कहा अब तो महाराज ठाकुर का हृदय प्रसन्न हो गया और कहते हैं भैया सुन लो मेरी बात सबको अब मैं अपना स्वतंत्र मत व्यक्त कर रहा हूं कह बताओ कि मित्र भाव संाप्तम न त्यजेयम कदाचन कथन वो मित्र भाव से आया हुआ है तो मैं उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता बड़ी बढ़िया भाव है सी गोविंद राज मित्रभावेन का अर्थ व्यक्त करते हैं कि मित्र अने मित्रत्व का अभाव हो अ खाड़ी ऊपर से दिखावटी मित्र बन के आया हो तो भी हम उसको नहीं छोड़ेंगे मित्र भावे ना कथन च नाजी अगर दोषी हो तो क्या दोषो जद्यपि तस्त अगर दोषी है फिर भी हम उसको अपनाएंगे दोषो जद्यपि तो दोषी है तो भी अपनाएंगे क्या हाँ क्यों सताम ए तम सज्जनों की दृष्टि में दोषी को भी अपनाना अगरहित है अनिंद्य है अर्थात पूज्य है सताम एतद अगरहितम एत सताम अगरहितम एता मैं उसको न त्यजेयम कथन मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा उसको तो तुम ले आओ बस इतना ही है ले आओ और हे सुप्रीम जी महाराज आप कहते हो कि मैं उसको छोड़ दू और मैं उसको बांध के रखू है? तो हम तो एक पक्षी से भी गए गिरे गए गुजरे हो जाएंगे एक कबूतर था महाराज भगवान कथा सुना रही एक कबूतर था और एक बहेलिया था बहेलिये ने क्या किया कि कबूतर की पत्नी को मार डाला अब उसके बाद वह बहेलिया एक दिन आया और कबूतर से लगा कहने कि हमने बड़ी गलती की कि हमने आपकी पत्नी को मार गिराया लेकिन आज तो मैं बहुत भूखा आज मुझे भूख बहुत लगी तो कबूतर ने कहा कि अच्छा तुम आग जलाओ क्योंकि तो वो तो हमारी बस का रोग नहीं तो उसने हमारे आग जलाया और आग जलाया तो कबूतर ऊपर गया ऊपर जाकर के उसी आग में वो गिर पड़ा और आग में गिर पड़ा और ये कहती भी गिर पड़ा कि मुझको तुम पालो समझे ना तो अब ये कबूतर ने शरणागत के लिए अपना प्राण देकर के भी उसकी भूख मिटाई और जा, यह जानती हो कि मेरी पत्नी का ये हत्यारा है तो मैं इतना गया गुजरा हूँ कि विभीषण मेरी चरण शरण में आया है और मैं उसको बांध के रखू सुग्री ऐसा मुझसे नहीं होगा श्रूयते ही कपूत कपोतेन शत्रु शरण आगत अर्चितस्य यथा न्याय स्व मानसैर्मंत्रित सहितम प्रति हरतार मागतम तो बानरस श्रेष्ठ किम पुनर्मदिधो जना इसलिए हम तो उसको अपनाएंगे हे विभीषण अगर वो घमंडी है तो भी अपनाएंगे और दुखी है तो भी अपनाएंगे दोनों अवस्था में हम उसको छोड़ेंगे नहीं समझे आप तो उसको ले आओ शरनागत का जेत निजित अनुमानी ते नाप मै तीन ही बिलोकत हानि कोटि विप्रबध ला गए जाहु आए शरण तजो नहीं ताहू उसको तो ले आओ आनयनम हरी श्रेष्ठ दत्तम अस्या भयम मै विभीषणो व्रीव यदि वा रावण स्वयं उसको ले आओ उसको ले आओ और यहाँ पर समुद्र के किनारे श्री भक्तराज सुग्रीव की सन्निधि में विभीषण महाराज विद्यमान है हनुमान जी महाराज विद्यमान है श्रीअंगज विद्यमान है इन भक्तों के बीच में आज ठाकुर एक प्रतिज्ञा कर रहे हैं जुग जुगान्तर के कल्प कल्पांतर के प्राणियों का मंगल विधान करने के वाल्मीकि जी महाराज के इस चौबीस श्लोकों का सर्वश्रेष्ठ श्लोक दो उसमें एक महाराज ठाकुर जी के रूप से कहा गया बड़ा दिव्य श्लोक कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी चयाचते ये यह हमारे यहां चरम मंत्र माना गया है श्री वैष्णव सब चरम मंत्र है महाराज इसका, इसका जो गुरु परंपरा से दीक्षित शिष्य है और गुरु की कृपा जिसको प्राप्त है गुरु की शिक्षा भी जिसको प्राप्त है वो इस मंत्र का नित्य पाठ करता है नित्य जप करता है शकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददा मे तदव्रतम मम सकृदेव इस श्लोक का व्याख्यान महाराज जी वैष्णो लोग पंद्रह पंद्रह दिन तक करते रहते हैं हाँ पंद्रह पंद्रह दिन तक वैष्णव करते इतना महान और इतना अर्थ भरा श्लोक है इतना भावपूर्ण श्लोक इस श्लोक नहीं हो तुम मंत्र है श्लोक नहीं तुम मंत्र है हमने बता न मंत्र भी नहीं चरम शक्रदेव प्रपन्नाय एक बार कोई एक बार आकर के प्रपन्न हो जाए और प्रपन्न होकर कह दे तवासमी प्रभु में तुम्हारा इस प्रकार ये वो करता है अभयम सर्वभूतेभ्यो संपूर्ण प्राणियों से मैं उसको निर्भय कर देता हूं एक तद मम ये मेरा व्रत है समुद्र के किनारे रघुनंदन की मंगलमयी प्रतिज्ञा और इस प्रतिज्ञा को भी सुनकर के जो व्यक्ति राम भक्त नहीं बनता वो अभागा है सक्रदेव एक बार सिर्फ दुनिया के सामने तो जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहते हो उसके कान ही नहीं सुनते महाराज मेरे ठाकुर कहते शकृदे सुनना तो राम जी जानते हैं महाराज दुनिया बहरी है उन बहरे कानों के आगे जाके गिगड़ाते हो रोते हो चिल्लाते हो करते हो लेकिन जो बहुत बड़े कानों वाला अनंत कर्ण जिसके पास विद्यमान है क्या उसके शरी चरणों में भी जाके कहते हो प्रभु मैं तुम्हारा सेठों से कहते हो मैं तुम्हारा मिनिस्टरों से कहते हो मैं तुम्हारा राजाओं से कहते हो मैं तुम्हारा बड़े बड़े विभूतियों से कहते हो मैं तुम्हारा क्या कभी अघुनंदन से भी कहा है कि मैं तुम्हारा हूं सक्रदेव सिर्फ एक बार सक्रदेव प्रपन्नायन ठाकुर के चरणों को पकड़ लो प्रपन्न का मतलब ठाकुर के चरणों को पकड़ लो प्रपन्न बो जा प्रपन्न का मतलब चरण आश्रय हो जाओ प्रपन्न का मतलब चरण आश्रय प्रपंध किसको कहते हैं जो प्रपद का आश्रय ले ले वही प्रपन्न है प्रपद किसको कहते हैं ये चरण का जो ये पृष्ठ भाग है इसको कहते हैं प्रपद अपने अपने हाथों को ले जाकर के ठाकुर के चरणों में ये लगा दो कि प्रभु में तुम्हारा ये प्रपन्न सक्रदेव प्रपन्नाय प्रपन्न ठाकुर के चरणों में आज भाई शांत रहे शेयराम सक्रदेव प्रपन्नाय जिसको लिखना उठना हो बिना बगल बेटा करो सामने मत लिखने वाले बेटा करो सक्रेव प्रपन्नाय राम जी एक बार सिर्फ एक बार प्रपन्न हो जाओ और कह दू तवासमी मैं तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं कहने का भाव ध्यान ध्यान दे तुम्हारा हूं कहने का भाव मैं किसी का नहीं हूँ मैं दुनिया का नहीं हूँ पत्नी का नहीं पुत्र का नहीं माँ का नहीं बाप का नहीं प्रभु मत तुम्हारा सक्र प्रपन्नाय मैं काम का नहीं क्रोध का नहीं लोभ का नहीं मोह का नहीं मैं तो प्रभु तुम्हारा सक्र प्रपन्नाय तवासमी तिचयाचते लेकिन अगर ऊपर से कहोगे तो ठाकुर जानते हैं हमारा तवास मी अभयम सर्वभूतेभ्यो अभयम सर्वभूतेभ्यो संपूर्ण प्राणियों से अभयदान देता हूं दुनिया में कितना हो बड़ा दुश्मन उसका क्यों न हो मैं उससे बचाऊंगा उसको सुनू सुग्रीव में मारी हों बाण ब्रह्म शरणागत गये न उबरी प्राण अभयम सर्वभूते लेकिन इसका एक अर्थ और निकल सर्वभूते ये अपादान में भी होगा और संप्रदान क्या चतुर्थी में भी होगा है ना तो जो पंचमी में तो हो गया कि सब प्राणियों से अभयदान देता हूं अगर चतुर्थी आएगी तो क्या कहेंगे ये संपूर्ण प्राणियों के लिए अभयदान है संपूर्ण प्राणियों के लिए मतलब कहे दुष्ट हो शिष्ट हो अनुशिष्ट हो अशिष्ट हो किसी भी प्रकार का प्राणी हो उस सबके लिए मेरा भयदान है चंडाल हो तो भी ब्राह्मण हो तो भी धनी हो तो भी निर्धन हो तो भी चाहे जैसा प्राणी हो महाराज उसके लिए मेरा अभय दाता अभयम सर्वभूते भक्त जाके यही कहता है वैष्णव यही चिल्लाते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं तुम तुम हो क्या कि मैं वही हूं जो कुछ नहीं होता है वाह तुम क्या हो क्या अकि मैं अकिन फिर सोच लो के सोच लिया है न धर्म निष्ठोस्मी श्री वैष्णव रत्न श्री यमुनाचार्य जी महाराज कह रहे कि न धर्म निष्ठोस्मी मैं धर्म निष्ठ नहीं हूं मेरे स्वामी न धर्म निष्ठोस्मी और न चात्म बेदी अन्न भक्ति मानस्व चरणार विंदी मैं धर्मनिष्ठ नहीं हूं आत्मवेदी नहीं हूं आपके चरणार बिंदु का भक्तिमान नहीं हूं भाव क्या कि मैं ज्ञानी नहीं हूं मैं कर्मी नहीं हूं मैं उपासक नहीं हूं इतनी नहीं तो मार्ग है ज्ञान कर्म उपासना न धर्मनिष्ठोश्मी मैं कर्मकांडी नहीं न चात्मवेदी मैं ज्ञानी नहीं हूं न भक्तिमान मैं उपासक भी नहीं मेरे मेरे पास ज्ञान नहीं कर्म नहीं उपासना नहीं अगर है तो क्या है कि मैं तुम्हें छोड़ और किसी को नहीं जानता अगर है तुम्हें अगर मुझमें कुछ है तो ये है स्वामी कि मेरे सर्वस्व तुम हो और मैं तुम्हारा हूं और मैं किसी का नहीं हूं सिर्फ ये है मन करता यही घूमते रह जाऊ इसी की व्याख्या करता रह जाऊं अकिन छोड़ रहा हूं प्रणाम कर रहा हूं इस प्रश्न को रोते हुए प्रणाम कर रहा हूं मारा छोड़ने को मन नहीं कर रहा अकिचन अन्य गति ही और अनन्न्य गति हूं महाराज अकिनोन्य गति शरण्य शरण्यो क्या संबोधन है भाई हे शरण्यदमूलम तो शरण प्रपद्य सकृदेव प्रपन्नाय वास्मी च याचती अभयम सर्वभूतेभ्यो ददातद मनोव्रतम मेरा व्रत है।, है क्या मतलब ऐरा गैरा नथु खेरा पचकल्यानी जो है रंगई मुदई वो भी अपना प्रण पूरा करने की कोशिश करते हैं और ये कौन प्रतिज्ञा कर रहा है रामो धृढ़ना संगति रामो दुर्ग अभि संभत्ते रामो दुर्ग अभिभाषते ऐसे रघुनंदन रामचंद्र दशरथ कुमार रघुवंश में समुत्पन्न श्री राम की ये प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा कभी डर नहीं सकती है ए व्रतम मम ये मेरा व्रत ये वरदी ऐसा सी रघुनंदन कहते हैं सक्रदेव प्रपन्ना इसलिए आन अम ले आओ आन एक अध्याय में आधी गंगा निकलना क्या कर श्रेष्ठ दत् भय मया विभीषणो वासुग्रीव ये एक अध्याय महाराज जी आपके नौ दिन के लिए काफी था ये आपके नौ दिन के लिए एक अध्याय पायदा था ऐसा जब भगवान ने कहा ले आओ अब तो महाराज कुछ पूछो मत खात प नि खात देखो अर्थ तो यही लोगों ने किया है होना भी यही चाहिए है भी यही है न? कि आकाश से नीचे उतर के विभीषण जी ने प्रणाम किया लेकिन मुझसे अगर पूछोगे तो मैं ऐसा अर्थ नहीं करूंगा मैं तो ये कहूंगा कि विभीषण जी को जब मालूम पड़ा कि ठाकुर अपना लिए हैं तो आकाश से बाहरा करके चरणों पर गिर पड़े इसका मतलब हाँ ऐसे एकदम अनेक उतर उतर के प्रणाम करने में तो अपनी अपना अध्यास रहता है और यहां पर कोई अध्यास नहीं महाराज उतरे उतर करके चरणों में ऐसे गिर पड़े कि पता ही नहीं कहां गिर रहे हैं महाराज खात पाता वन देखिए इसलिए नी उपसर्ग लगा है देखे पादयो पपात नहीं हो निपात निपपात पादर निपपाताथ चतुर्भि राक्षसि और इसके बाद विभीषण जी ने जो कहा है महाराज अब प्रणामी करना पड़ेगा अनुजो रावणस्या तेन चास्मानिता प्रभु मैं विभीषण रावण का छोटा भाई हूं मैं इसके द्वारा अपमानित हुआ हूं और मैं आया हूं कहा आए हो तो भवंत सर्वभूता शरण्यम भगवत श्री रामचंद्रम शरण गरण्यम शरण ग मैं उसके शरण में आया हूं जो शरण्य है। शरण्य का मतलब क्या होता है कि शरण साधु शरण्यम जो शरणागत की रक्षा करने में समर्थ हो उसका नाम है शरण्य मैं शरण्य के शरण में आया हूं दुनिया में शरण्य अगर हो सकता है तो कोई राम जी हो सकता है राम व्यतिरिक्त और कोई शरण्य हो राम जब मतलब राम की अतिरिक्त हूं ना तो श्रीराम से क्या लेना श्री राम कृष्ण बामन नृसिंग नारायण सभी इसमें आ जाएंगे मारा राम का यह सब मतलब होगा तो राम जी हाँ तो मैं शरण में आया हूं शरण के शरण में आया हूं और महाराज मैंने छोड़ दिया सब कुछ हाँ सब कुछ छोड़ के आया हूं राम जी तो परित्यक्ता मया लंका कहा है ना तवासमी तवास्मी को ये ये जो अध्याय इधर चल विभूषण की बात के हैं ये सक्रदेव प्रपन्नाए तवासमी तुझे आचते अभयम सर्वभूतेम में तम तो इस श्लोक का अनुसंधान करिएगा विभीषण के वचन है न तो अब कहते हैं महाराज मैंने सब छोड़ दिया मैं तो केवल आपका हूँ परित्यटता मया मित्रानी चना चवत गि में राज्यम जीवितम छानी अब ऐसा जब विभीषण लगे कहने तब तो ठाकुर की क्या स्थिति हो गई कि ठाकुर तो पीने लगे हो ठाकुर तो पीने लगे हाँ हो पीने लगे तो क्या पीने लगे कोई विभीषण जी महाराज लस्सी लाए हैं चाय लाए हैं दूध लाए हैं क्या पीने लगे ऐसा लिखा है कि लोचनाभ्याम पिपन्नी वे विभीषण जी महाराज के जन्म जन्म की साधना से जो उनका भगवत प्रेम था और वह प्रेम जो आज भगवत चरणों के दर्शन से संबर्धित हुआ है भगवान के दिव्य मुखारविंद के दर्शन से जो संवर्धित हुआ है समुच्छलित हुआ है और उनके अंग अंग से जो स्नेह टपक रहा है उस स्नेह को रघुनंदन रामचंद्र लोचा लोचनाभ्याम पिवन नेत्रों से पान कर पान कर रहे हैं हम रावण का बध करके और तुमको लंका का अधिपति बना रावण कहीं चला जाए बच नहीं सकता है चाहे रसातल में चला जाए और चाहे पाताल में चला जाए दो है ना दोनों अलग अलग चाहे रसातल में चला जाए चाहे पाताल में चला जाए और चाहे सत्यलोक में चला जाए अभी तीन कहा है तीनों का भाव है एक भाव तो ये सुन लो की नीचे से नीचे चला जाए और चाहे ऊपर से ऊपर चला जाए नीचे रसातल है और ऊपर जो है राम जी सत्य लोग है चाहे नीचे जाए और चाहे ऊपर जाए कहीं भी जाए वो बच नहीं सकता है रसातलबा प्रविशेद पाता लंबा रावण पिता मह जीवन विमोक्षसे विमोक्ष से राम जी डिबीषण जी ने कहा महाराज जी मैं आज प्रतिज्ञा कर रहा हूं इन संतों के बीच में कि राक्षसा नाम बधे साहय लंकायाच प्रधर्षण राक्षसों के बद में मैं सहायता करूंगा लंका में जब आपका युद्ध होगा तो करुष्यामी यथा प्राणम यथा प्राण माने शक्ति, यथा बलम अपने बल जितनी मेरी जितना मेरा बल होगा जितनी मेरी शक्ति होगी उतना मैं लंका के युद्ध में सहायता करूंगा और राम जी अच्छा सहायता कई तरह से होती है महाराजी सहायता तो हम करेंगे लेकिन ऐसी भी सहायता ऐसी होती सहायता है सहायता तो हम करेंगे लेकिन हमारा नाम किसी से मत लेना हमारा नाम किसी से मत लेना हम हैं तो तुम्हारे लेकिन हमारा नाम किसी से मत लेना चुराए के सहायता करते हैं तो सोचने कि हमारी बदनामी हो जाएगी इसलिए हमारा नाम मत लेना तो सहायता भी करेंगे कहें हम ऐसे सहायता नहीं करेंगे फिर तो प्रवेक्ष्यामी चवािनी मैं सेना के बीच में जाकर के प्रवेश करके और रावण से लोहा लेकर के आपके सहायता करूंगा प्रवेक्ष्यामी चवानी और इसके बाद श्री विभीषण जी महाराज ने सब तरह से अपना समर्पण कर दिया और भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र लक्ष्मण को कहते हैं लक्ष्मण समुद्र का जल लाओ और समुद्र का जल आया है और भगवान श्री लक्ष्मण राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी महाराज के द्वारा विभीषण जी महाराज का यहीं पर लंका के राज्य पर अभिषेक कर दिया गया महाराज जी रामजी सौ एक्त सौमित्री अब विभीषण विभीषण जी, दिवीशन जी महाराज आज लंकेश हो गए अब इसके बाद श्री सुग्रीव जी महाराज ने और श्री हनुमान जी महाराज ने विभीषण से कहा कि अब एक बात बताइए इस समुद्र को पार कैसे किया जाए अब्रवीत हनुमान सुग्रीव्च विभीषणम कथम सागर मक्ष तरा वरुणालय इस समुद्र को कैसे पार किया जाए महाराज अब आप ये बताऊ सी विभीषण जी ने कहा कि मैं बताऊं कि मेरे मन से तो ये आता है कि समुद्रम राघवो राजा शरणम गंतु अर्ती राम जी महाराज समुद्र के शरण में आए देखो ये शरण में आए तो सबको शरण है शरण भिजवाए जाने क्या हम आए हैं तो ठाकुर जी भी जाए तो कह राम जी महाराज शरण में जाएं किसके जाएं क्या समुद्र के शरण में जाएं कह तो अच्छा जैसा भी कहते हैं वैसा ही करेंगे और भगवान महाराज समुद्र के किनारे गए और कुशा का आसन बिछा लिया और बैठ गए उस पर कुशा के आसन पर ठाकुर कैसे दिखाई पड़ रहे हैं कि जानो बेदी पर अग्नि जल रही बेदी पर अग्नि जल रही बेद्यामी वो तो वेदी क्या है कुशा का आसन अग्नि की तरह जल कौन रहे हैं हमारे श्री राम जी महाराज अरे एकदम तेजस्वी राम जी महाराज खड़े अब इधर रावण के यहाँ जरा समाचार ले लें क्या हो रहा है तो रावण ने अपनी मंत्रियों से पूछा अब उस मंत्री से पूछा जो मंत्री भी था और गुप्तचर भी था आप बताओ हम लोग क्या करें तो मंत्री ने कहा कि हमारा तीन काम करिए तीन में एक काम करिए का उप प्रदानम सांत्वम बा वात्र प्रयुज्यता या तो उप करिए या सांत्व करिए और या भेद करिए मतलब क्या महाराज के उप का मतलब कि भगवान के पास जाकर के अस्सी सीताजी को दे दीजिए कि महाराज ये सीता जी हैं हम आपके दास हैं हमारी आपकी लड़ाई खत्म ये तो है उप प्रधान उप प्रधान प्रधान नहीं कहा उप प्रधान कहा उप माने होता समीप या समीप जाकर के देव यहां से भेजवाओ मत उप्रधान सीताया राम समीपे गानम यह है उपप्रदानम है ना खुद जाओ और सीता जी को साथ में लिख जाओ ये तो हुआ उपराम उ, उपप्रदान और शांत तो क्या है कि सीता जी को दे और साथ उसके साथ कोई रत्न जितने आपके यहां है ये सब भी जा करके दे दो और भेद क्या है कि भेद करने के लिए तो बड़ा बढ़िया मौका है अब वो अपनी बुद्धि से चला ले रहा है कि बड़ा बढ़िया मौका है कि क्या क्या फोड़ लो भेद करना फोड़ लेना तो फोड़ना क्या है महाराज तो तुम्हारे पास मौका बहुत बढ़िया है राम जी की सहायता करने वाले जो लोग हैं वो तुम्हारे पुराने साथी हैं। राम जी के तो नए साथी हैं और तुम्हारे पुराने साथी हैं क्योंकि तो बाली से तुम्हारी मित्रता थी और बाली का भाई है सुग्रीव तो आप सुग्रीव से ये कह दो कि तू तो मेरा पुराना साथी है और तू मेरे पास राजा इनके पास क्यों जा रहा है या फिर अंगत को मिला लो अंगद को मिला लो ये किसी, किसी ने किसी प्रकार से मित्र भेद कर दो तुम्हारा तो जी अंगत से भी इसने अंगत को भी फोड़ना चाहा चाह हा बाद में हम अब बताएंगे क्या अभी बता देते हैं मौका तो लगेगा एक शब्द में सुन ले अंगद जी महाराज जब पहुंचे तो अंगद जी ने कहा कि मैं बाली का बेटा हूँ तो कहें तेरी माँ का हो जा तू तो अच्छा तू तो पैदा क्या हुआ दुनिया देखो तो बड़े प्यार से कह रहा है ये दुष्टवा जो होते है ना बड़े प्यार से बोलते हैं भला उतना प्यार से सर, और लोग नहीं बोलते हैं। नहीं, क्यों, क्यों? और लोगों की मन कुछ कराना तो है नहीं स्वार्थ तो है नहीं का वो तो जैसा चाहिए वैसा बोलते हैं। और दुष्टवा जो है चिवाई के ऐसा बोलते हैं कि इनसे बढ़िया तो कोई है नहीं है अब वो कहते हैं कहता है रावणवा कि ये अंगत के, के मां है? कह कह तेरी माँ का गर्मी घस गया तू पर्थन पैदा हुआ अपने मुख से तपस्ती का दूध कहलाता है और जिसने तेरे बाप को मार डाला उसका दूध कहलाता है लेकिन बेटा तू करेगा तेरा कोई दोष नहीं ये मैं भाषा जरा दुनिया में रहती रहती जान गया हूँ बोला तो कहें बेटा तेरा कोई दोष नहीं है तो कहे दोष क्यों नहीं कह तेरा दोष इसलिए तू करता क्या तेरे बाप को तो मार दिया और सुग्रीव को बना दिया राजा और राजा के हाथ में हो गई सेना अब तू अकेले रह गया तो तू कर भी क्या सकता लेकिन बेटा तू घबरा मत अब तू अपने चाचा से मिल गया है हु? और अब राम रावण का युद्ध पाठ में होगा पहले अंगद और राम का युद्ध होगा मेघनाथ और तू दोनों सेनापति बन जाओ और सारी रावण की सेना तुम्हारे साथ जाएगी पहले राम से लड़ो और अपने बाप का बदला लो फिर हम देखेंगे अपना बेहतरीन निकाल लेंगे है न तो उ अंगद लाज कछू गहो जनक घातक बात बिथा कहो अंगद जी महाराज ने सुना सुन के महाराज ऐसा उत्तर है भक्तों के लिए तो अनुसरणीय उत्तर है कि सठ सुलु भेद द हो होता के का के, कि दाये नहीं जाके बहुत से लोग कहते हैं महाराज हमारा धर्म नहीं निपता क्यों नहीं निपता है या क्या करें वहाँ हम ही अकेले हैं और सब तो रावण है, हैं हम ही विभीषण हैं तुम तो विभीषण जब खुदे बन रहे हो तो तुम्हारा धर्म तो नहीं निपेगा है ना तो कहते हम अकेले अरे अकेले तो हो तो क्या हुआ रावण की नगरी में जाकर के जहाँ चाहो तो रावण के लोग विद्यमान हैं वहां शिअ अकेले कह रहे हैं कि सुन सठ भेद हुई मनता की सी रघुबीर हृदय नहीं जाकी और जाग्रीव के पास तो उसने संदेश भेजा किसने जाओ कह दो कि हम तुम्हारी पत्नी तो चुराए नहीं है तुम हमसे लड़ने के लिए क्यों आ गए अगर हम तुम्हारी पत्नी चुराए होती तो बात भी थी है? अहम यद्य हरम भारियाम राम अहम् यज्ञ हरम तो जरा देख लो इधर कोई सुर्खता अहम यज्ञ हरम भारियाम राजपुत्र से धीमत नहीं श्याम जी तत्र तव सुग्रीव किसकि प्रतिगम्यता अहम् यदि राजपुत्रस्य से भारियाम अगर मैंने रामजी की पत्नी का अपहरण कर लिया है तो हे सुग्रीव तत्र तव की तो वहां तुम्हारा क्या है हा? इसलिए आप कृपा करके मेरी मित्रता का वास्ता है मेरी से का संबंध कायम रखते हुए किसकिम्यता किस किंधा किस आप चले जाओ ऐसा चिट्ठी लिख करके उसने एक दूध से भेजा अब दूध जो है महाराज जी आया और आकर के सुग्रीव जी महाराज से कहा तो सुग्रीव जी ने ऐसा कराया जवाब दिया कुछ पूछो ऐसा करारा जवाब दिया कि जाओ कह देना कि न मैं से मित्रम तुम तो मेरे मित्र नहीं हो न तथा अनुकंप्या और मेरी कृपा के पात्र भी तुम नहीं हो मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं और तुमने मेरे ऊपर कोई उपकार भी नहीं किया है कि मैं उस उपकार का बदला तुमको दू न चोपकर्ता सी मेरा तुम्हारा कोई प्यार भी नहीं है कोई संबंध भी नहीं है नमे पियोसी हा एक तुम्हारा हमारा संबंध जरूर है, है? वो संबंध क्या है संबंध यह है हु? वो संबंध यह है कि तुम मेरे दुश्मन हो और दुश्मन इसलिए हो कि तुम राम जी के दुश्मन हो इता मेरे भी दुश्मन हो अरिश्च रामस्य सहा अनुबंध तत् बाली तत्ी वो बधार है इसलिए जैसे बाली मारा गया वैसे तुमको भी तुमको भी मरवाना पड़ेगा राम जी निहन मेहम त्व त्व ससुतम सबन धुम मैं खुद मारूंगा तुमको और तुम्हारे बेटे के साथ भाई के साथ तुमको खुद मारूंगा ऐसा सिग्री जी महाराज ने कहा और कहा कि अगर तुम बाली के मित्र हो मैं तो तुमको मित्र ही मानता मैं तो तुमको दुश्मनी मानता हूं लेकिन तुम, चूंकि तुमने बाली का नाम ले लिया है इसलिए एक तुमको सलाह दे रहा हूं मित्र के नाते सलाह नहीं दे रहा हूं एक व्यक्ति के नाते सलाह दे रहा हूं हुँ? क्या कि रावण राघवस्य राम जी के बाण से तुम बच नहीं सकते हो इतना याद रखना तो कहें बच क्यों नहीं सकते हम कहीं चले जाएंगे कहें तो तुम छिप जाओ तो भी नहीं बच सकते अंतरही था तुम छिप जाओ तो भी राम जी के बाण तुमको खोज लेंगे महाराज जी सूर्य पथन गतों की वहां भी रामजी की बाण खोज लेंगे अन्जी? तो क्या हम अपने आराध्य भगवान भूत भावन देवादिदेव महादेव श्री शंकर के चरणों में चले जाएंगे क्योंकि तो क्या वहां भी नहीं बच पाओगे गिरीश पादम्बुज संगतों गिरीश के पादामबुज के संपर्क में जाने के बाद भी तुम बच नहीं सकोगे तुमको शंकर जी भी बचा नहीं पाएंगे एकदम मारे जाओगे बचोगे नहीं ऐसा श्री जी महाराज ने संदेश भेजा अब महाराज इधर की बात सुने उषा के आसन पर ठाकुर जी देखो ऐसी झांकी भी रामायण में कहीं नहीं मिलेगी अनोखी झांकी है अगर आप ले लो तो कल्याण हो जाए महाराज जी अब कोई चित्रकार बैठा हो तो महाराज इसका चित्र बना ऐसी झांकी कहीं मिलेगी नहीं आपको है? समुद्र का तो किनारा और बढ़िया कुशासन बिछा हुआ है सुनो समुद्र का आसन और बढ़िया कुशासन बिछा हुआ है और ठाकुर जी मेरे राम जी क्या कर रहे हैं प्रतिशिष्य लेटे हुए समुद्र के किनारे कुशासन बिछा और उस पर राम जी लेटे हुए अब जब लेटे हुए हैं तो तकिया से आई कि अपने हाथों की ही तकिया बनाए बाहूम तपसागर वेलायाम दर्वान आस्ती राघव प्राजलिम प्राण मुख कृत प्रतिशिष्य महोदधे तकिया देखा बाहु कैसी बाहु? बाहू एकदम एकदम महाराज यहां ये सब कोनी ऊनी नहीं, नहीं दिखाई पड़ती होगी हो ज्वाइंट्स तो होंगे लेकिन दिखाई नहीं पड़ा एकदम देखता है साफ और बूथा साफ की तरह मतलब एक तो सूचिक कहण और दूसरे महाराज एकदम सफाच और दूसरे ऊपर मोटी और नीचे पतली ऐसे है ना कहते राम जी भुजंग भोगाभम भुजंग भोग बाहुम क्या करते हैं उसको उपधाय उसी का तकिया बनाए मिलेगी ऐसी झांकी कहीं समुद्र का किनारा तुषा तो का आसन बिछाए हुए हैं और बढ़िया नीलमणि के समान चमकते हुए ठाकुर और भुजाओं भुजाओं के तकिया बना करके सो रहे हैं अरे लेटे हुए हैं ऐसे श्री महाराज तो अब जगते जगते ये, ये, ये महाराज तीन दिन इस झाकी में रहे निशांश तिस्त्रु भी जग मतु निशांश तिस्त्रा अभी जगमतु तीन रातें बीत गई अब जब तीन रात बज गई तो लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण में समझ गया था तेरी बात हाँ, तेरे को बहुत अच्छी नहीं लगी थी विभिषण की बात लेकिन मैं क्या करूँ मैं विवश बिवस्था लिया मान जापान सौमित्री मेरा ध्वंस लिया और मैं अभी इसको सोकता हूँ और बंदर सब पैदल चले जाएंगे समुद्रम शोषय श्याम ई पदभ्याम यान तुप्लंगम ऐसा श्री ठाकुर जी ने कहा अब तो उस लक्ष्मण जी महाराज बड़े खुशी अब बड़े प्रसन्न और महाराज रे उठा करके घनुला करके दे दिया ये प्रसन्न क्यों लक्ष्मण जी महाराज को बहुत बुरा लगा था विभीषण जी महाराज ने जब कहा कि समुद्र के आगे प्रार्थना कर ली जाए तो विभीषण जी लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा इसका मतलब क्या है कि लक्ष्मण जी को अच्छा किस लिए नहीं लगा इसलिए कि राम जी प्रार्थना करेंगे तो ये भी बात हो सकती है लेकिन यह हल्की बात है ये हल्की बात है ऐसा नहीं भी हो सकता लेकिन जो थी बात वो क्या थी कि मेरी मैया अभी अभी हनुमान जी ने बताया है अभी अभी बताया थोड़ा कुछ दिन पहले कि मेरी मैया रावण के यहां बंदनी बन करके राक्षसियों के भयावनी चेहरे के पहरे के अंदर अपना दुखमय जीवन बिता रही है और इस समुद्र के किनारे हम व्यर्थ में समय गवा प्रार्थना करके ये हमको बर्दाश्त नहीं इसलिए लक्ष्मण जी नहीं चाहते लक्ष्मण जी प्रार्थना करना नहीं चाहिए ये कारण है लेकिन लक्ष्मण जी क्या करें ठाकुर जी ने कहा मैं तो इसकी बात मानूंगा अब अब लक्ष्मण जी विरोध तो करते हैं लेकिन विरोध में जब ठाकुर जी एक बार ऐसे कर देते तो चुप भी हो जाते फिर वो कुछ नहीं बोलते आगे बढ़े ये मैं कई जगह अभी भी बताऊंगा अभी आगे भी बताऊंगा विरोध तो करते हैं लक्ष्मण जी चुपते नहीं महाराज आंख भी दिखा देते हैं कभी कभी लक्ष्मण जी को आंख भी कभी कभी दिखा देते हैं यहां भी दिखाया तुम्हारा यहां भी दिखाया कुछ धुए समझिए महाराज बड़ा स्पष्ट दिखाया कि लक्ष्मण जी ने कहा क्या क्या कह रहे हैं आप तो चलो विभीषण की बात मान लें क्यों मान ले करिए दैव जो चलो भाग्य सहायता करे तो ऐसे कर ले तो मार दिखाया कि कागर मन कह एक धारा दैव दैव आलसी पुकारा लेकिन लक्ष्मण जी की आंख जो है ना चाहे जैसे दिखावे ठाकुर को यह मालूम पड़ता है कि इसमें स्नेह छल रहा आपसे सच बता रू मेरे राम जी की तरह स्नेह समझने वाला दुनिया में कोई मिलेगा नहीं आप तो आप तो उसको अपना दुश्मन समझ लोगे जो कि आपको आंख दिखा दिया लेकिन ठाकुर जी लाल आंखों में भी करुणा की अनुभूति करते हैं यही राम जी की विशेषता है ये राम जी का वैशिष्ट ऐसा कोई मिलेगा नहीं दुनिया में समझे तो लक्ष्मण जी के उन क्रुद्ध आंखों में ठाकुर ने स्नेह को उच्छलित देखा और उस समुच्छलित स्नेह को देख करके ठाकुर प्रसन्न हो सुना तो बीहसी बोले रघुवीरा ऐसे करब घबरा क्यों बात तेरी मानूंगा ऐसे करब धरो मन धीरा कल चाप माना सौमित्री ले आओ अब लक्ष्मण जी महाराज ले आए अब महाराज जी भगवान ने धनुष पर बार, बार चाहा या बाढ़ बाढ़ चढ़ा करके खींचा उसको अखे अद्य तो हम शोषे श्यामी समुद्र आज तुमको मैं सोख डालूंगा आज तुम बच नहीं सकते हो मेरे से अब महाराज क्या हुआ समुद्र के बीच से समुद्र का अधिष्ठात्री देवता ऐसे निकले ऐसे निकले जैसे उदयाचल से सूरज निकल रहे हो समुद्र बड़े सुंदर थे हु? बड़े सुंदर थे, और राम जी के पूर्वज हैं इसलिए सुंदर तो होंगे ही होंगे समझे समुद्र ये देखो समुद्र का मतलब क्या होता है इस इस सब की अधिष्ठात्री देवता होते हैं समुद्र है तो उसके भी अधिष्ठात्री देवता है ये वृक्ष है ना वृक्ष देखो ये का भी अधिष्ठात्री देवता है जो भी भूमि है नगर का भी अधिष्ठात्री देवता कोई होता है गांव का भी कोई अधिष्ठात्री देवता होता है हर गाँव में आप चलिएगा अब तो महाराज आधुनिक फैशन है सब गायब होता जा रहा है और लोग भोग भी रहे हैं उसको लेकिन समझ नहीं पा रहे तो पहले हम लोगों के लड़पन में गांव के कोई कोई अच्छा अच्छा काम हो ना तो गांव में लोग जाएं और पहले गांव की देवता का कर पूजन करें वो पहले गांव के बाहर कहीं कहीं देवता का निवास गांव के देवता का तो गांव के देवता नगर के देवता सियाराम जी अब काशी आप चले जाइए तो काशी आप चले जाइए तो क्या दिखेगा काशी जी का एक काशी जी का मंदिर है वहां काशी जी का मंदिर है वो बुला के पास है और काशी जी अब अयोध्या चले अयोध्या जी का भी मंदिर है आप प्रयाग चले जाए तो वहां भी मंदिर है महाराज जी माया का मायापुरी है माया जी का मंदिर है इस तरह से हर हर क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवता हो गई अब भारत अब कुछ मूर्ख ऐसा कहते हैं कि ये भारत क्या ईटा पत्थर कंकर है है फलाना है ठिकाना है इसका देवता क्या भारत माता क्या हम भारत माता की वंदना नहीं करेंगे भारत माता की वंदना जो ना उसको उस देश में रहने का अधिकार भी नहीं है? भारत माता महाराज जी हमारे की जो अधिष्ठात्री देवी है उसका नाम है भारत वो हमारी जन्मभूमि अस्तु तो दास निवेदन कर रहा था कि ये वृक्ष की भी इसीलिए संत लोग जो है छेदन नहीं करते वृक्ष जब है तो उठा, निकाल एक शाखा एक की जरूरत है आवश्यकता एक शाखा की उठा करके सारी सारा निकाल दिया तुलसी जी महाराज तुलसी दल की जरूरत है इतनी इतनी बड़ी डंडी ला करके हमारे यहां कभी तो डंडी ला दे दिए वो क्या वो पाप है वो पाप वो वृक्ष छेदन का पाप लग गया तुलसी जी तुलसी दल उतारने में कोई दोष नहीं लेकिन वो अभी कैसे उतारो तो पहले तुलसी जी के पास जाओ और तुलसी वृक्ष के पास जा करके पहले प्रार्थना करो कि हे माता है भगवान श्री रघुनंदन रामचंद्र के लिए भगवान श्री नारायण के लिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा के लिए पूजन करने के लिए हम आपका छेदन कर रहे है आपको उतार रहे है आप उनकी सेवा भी चले तब तो तुलसी जी बड़ी सौभाग्यशाली मानती हैं अपने को कि मुझको मेरे ठाकुर जी के पास ले जा रहा है और महाराज जब बखोड़ोगे इतना इतना डाली उठा के करोगे तो तुलसी जी को दुख होगा उससे आपको कभी सुख नहीं मिल सकता है तुलसी जी उतारने वालों इसका ध्यान रखना पहले प्रार्थना करो और फिर तुलसी जी उतारो बगैर प्रार्थना करने किए हुए तुलसी जी को उतारना नहीं चाहिए तुलसी जी के अधिष्ठात्री देवता है वृक्ष के अधिष्ठात्री देवता है इसी प्रकार समुद्र के जो अधिष्ठात्री देवता थे वो महाराज समुद्र से बीच से प्रकट हो गए उदयाद्री महासैलान अब समुद्र ने बहुत कुछ कहा बड़ी प्रार्थना की है समुद्र ने बहुत प्रार्थना की है तो भगवान ने कहा तू तो तुम तो प्रार्थना करके निवृत्त हो गए महाराज जी मेरे कु, कुल गुरु लेकिन अब ये बताओ इसको मैं क्या करूं जो मैंने चाह लिया और रामो दुर्गना कई सब हम सोच के आए हैं पहले हम इसीलिए देर से आए कि देर से क्यों आए कि देर से इसलिए आया कि आप क्रोध करोगे तुम मुझे तुम मुझे, तु मुझे क्रुद्ध करने के लिए देर से आया बिल्कुल करने के लिए देर से आया क्रुद मुझको क्रुद्ध करके तुमने क्या पाया बाढ़ चढ़ा पाया क्या पाया तुमने क्या बाढ़ चढ़ा पाया जब क्रुद्ध किया तो आया तो देखा बाढ़ चढ़ाए हुए अब तो आनंद आ गया अरे आनंद इसको छोड़ो मुता तो क्या महाराज मेरा उत्तर और दक्षिण दो किनारा है तो दक्षिण में तो आप जा रहे हो और उत्तर मेरे बहुत दुष्ट रहते हैं महाराज और मैं चाहता हूं कि वो मेरे जल का स्पर्श न करें वो जब मेरे पास आते हैं तो मेरा मन दुखी हो जाता है महाराज जी तैर्ण स्पर्शनम पापम सहेयम पाप कर्म भी उनका स्पर्श भाता नहीं है इसलिए हे रघुनंदन ही जो आपका बांध चढ़ा हुआ है इससे मेरे उत्तर तटवासियों का आप विनाश यही शरमम यही सरमम उत्तर तटवासी हतुनाथ खल नर अघरासी को मार दो महाराज भगवान हंस पड़े भगवान ने कहा तुम बड़े चतुर हो साफ किया अंकुर आप बताओ काम कैसे हो कह महाराज आप क्या विश्वकर्मा का बेटा है आप लोग नहीं जानते भगवान कहे अच्छा बताओ कौन है हुँ? तो क्या ये नल जो है नल नल महाराज जो है इनका, ये विश्वकर्मा के पुत्र हैं। अयम सौमलो नाम तमयो विश्वकर्मण और ये अपने पिता के सारे गुण को लेकर के इस जगती तल पर अवतीर्ण हुए हैं और यही बनाएंगे पुल और मैं करूंगा इनकी सहायता एवं से तुम महोत्साह करो तुम मई मई बान रम धारय्यामी ये पत्थर लाएंगे मैं उसको धारण करूंगा तो नल से भगवान ने कहा नल तुम तो छिपे रुस्तम निकले आ सही कह रहे कहे मार कह तो सही रहे एकदम तो क्या तुमको तुमने बताया नहीं आज से तो कहें कि मुझे याद नहीं है तो कहें सही बता रहे कहें फिर अपने मुंह से अपनी बात कहते भी कैसे सुनो ऐसे कहा उन्होंने देखो कि राम जी नचापी अहम अनुक्त वह प्रभ्रूयाम आत्मनो गुणान मैं अपने गुण को कैसे कहता इसलिए मैं मैंने कहा नहीं अब इन्होंने कहा बात तो ठीक है मैं पुल बना सकता हूँ अब महाराज अब तो जितने बानर थे वो पुल लिया क्या राम क्या? पत्थर ले हो पर्वत ले आवे हो हाँ। और पर्वत के लिए क्रेन लगा लिया उन्होंने आपको महाराज ये तो नहीं लिखा होगा अब नहीं लिखा होगा लेकिन हम तो पढ़ रहे है समो श्री राम जी अब कैसे ला रहे हैं पर्वतांश समुत्पाट्य पर्वत को उठाए और यंत्री ही परिवहन और यंत्र के द्वारा ढोकर के लाखों को रख रह रहे हैं बुझाओ कित यंत्र अब चाहे क्रेन लगा लो चाहे प्रेम लगा लो चाहे प्रेम लगा लो हम नहीं जानते इसको हा? लेकिन है तो कुछ जरूर जरूराम जी परतांश चम उत्पाठ्य यंत्र ही परिवहन च जो साधारण पत्थर हो उनको तो ला करके मारा हाथ से डाल दें और जो बड़े बड़े हो उनको क्रेन से लाकर के डाल दें अब आवे अब महाराज बड़ी कारीगरी गरी है तो महाराज इन्होंने दो चार राजगीर और पैदा कर लिया हो हो और और दो चार दस बीस पचास सौ वो कर लिया क्या कहते हैं उसको अब जो कुछ कहते हैं अब उसको भी भारत बुला लिया और कहें सुनो एक सूत यहाँ लो और एक सूट सूत में बन रहा है सब लेवल में बन रहा है ये पुल ऐसा ना बन गया पत्थर से हाँ हा, सब लेवल में है सूत में एक सूत यहाँ पकड़ा गया और एक सूत वहाँ पकड़ा गया एक सूत इस तरफ और एक सूत उस तरफ इस तरह से सूत पकड़ लिया गया महाराज सूत्रान्य प्रगृहणी हितम शत योजन अब उसके बाद आपको महाराज लेवल भी चेहरा बचने जितना बचा ऊबर खाबड़ तो हो गई होगा ऊबर खाबड़ तो हो होगा अरे महाराज ऊबर खाबड़ को तो उसने बांट दिया जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हाँ यहां तो नहीं लिखा है एक दक्षिण भारत रामायण है रंगनाथ राम, तेलुगु भाषा तमिल में तो है कंबन की रामायण और महाराज जी तेलुगु उसमें तेलुगु में है रंगनाथ रामायण तो रंगनाथ रामायण की कथा है कि जब पुल बंध रहा था तो एक गिलहरी का जोड़ा गिलहरी समझते हैं? गिलहरी जो कुछ सम... आप क्या कहते हैं गिलहरी इतना बड़ा होता पूछ होती होती तो गिलहरी का जोड़ा महाराज अब वो गुलहरी का जोड़ा क्या करे पति और पत्नी दोनों समुद्र में डूबें और बालू में लौटे और फिर पुल पर लोटें बस इतना तीन काम था उनका समुद्र में समुद्र में नहाएं और बालू में लोटें और पुल पर लोटें समझ गए ये तीन क्रिया है समुद्र में नहाएं और बालू में लोटें और पुल पर लोटें ये तीन क्रिया है अब महाराज अबर बड़ी तेज चलती हुई है हमारा देखा बड़ी तेज चलती हुई अब जा या, या या या या या या या एक दो तीन एक दो तीन अब महाराज ऐसा कर अब उसके बाद क्या हुआ कि हनुमान जी महाराज ने कहा देख बगलत यदि किसी बंदर के पड़े लगे तो मर जाओगे तो बड़े आए पुल बना बनाने तुम समझते हो हम पुल बना रहे हैं हम कुछ कर ही रहे तुम्हारी गलती को हम सुधार रहे हैं तो क्या क्योंकि तो जब तुम पुल बनाते हो तो दराज पड़ जाती और दराज में कुछ मसाला तो दिया नहीं रहे हो तो हम समुद्र में नहाते हैं अपने शरीर को बालू शरीर से बालू लेते हैं और पुल पर आकर के लौटते हैं इससे क्या होता है दराजें भर रही जहां जहां दराज है वही वही हम लौटते हैं दराज भर रहे हैं सब हंस पड़े और बात तो हुई नहीं रही थी काम तो हो ही रहा था इसके बाद महाराज हनुमान जी महाराज जा रहे थे हनुमान जी महाराज के पैर के अंगूठे के अगले भाग से थोड़ा हवा लग स्पर्श नहीं हो स्पर्श से था हवा लग गया अंगूठे के अग्रभाग की तरीक सी हवा लग गई लोग तो कहते हैं पैर लग गया हम पैर लग जाता था कहीं किसी काम के रहते कल बाएं हाथ देखा था कल बाएं हाथ में देखा था नहीं देखा था कल नहीं देखा था भूल गई तो पैर लग जाता थी बचते तो पैर नहीं लगा पैर के अंगूठे के अग्रभाग की तरीक सी हवा लग गई अब जो हवा लग गई महाराज अब तो गिलहरी बेहोश अब तो अब तब हो गया उसका अब मरे तब मरे ऐसा हो गया अब गिरहरी की जो पत्नी थी उसने रामजी के दरबार में जाकर के फरियाद की और तब तक तो पुल भी बन रहा था इधर पुल भी बन रहा है फरियाद भी हो गई है ना? और फरियाद जब हुई तो हनुमान जी महाराज को बुलाया गया और कटघरे में खड़े खड़े हुए हनुमान जी न्यायाधीश के अदालत तो पूछा गया कि महाराज हनुमान जी क्या है? सही बात है इसने जो कहा है उसने उससे पूछा गया किसने किसने तुम्हारे पति को मारा क्या महाराज हम और नहीं जानते जो सबसे ज्यादा पत्थर उठाते थे तो उन्होंने मारा है जो सबसे भारी पत्थर उठा, उठा उठा के लाते थे उन्होंने मारा है तो सब समझ गया कि हनुमान जी महाराज होंगे और कोई नहीं होगा हनुमान जी से पूछा गया क्या कि हमारा सही बात है क्या बिल्कुल सही बात है सर मैंने मारा तो नहीं मैंने इनको कचरा भी नहीं मैंने पैर से पीटा भी नहीं लेकिन मेरे पैर की हवा तो लगी गई इनको क्या दंड दिया जाए तो गिलहरी की पत्नी ने कहा कि महाराज जिस प्रकार इन्होंने हम हमारे पति को अपने चरणों से मारा है उसी प्रकार इनको आप अपने चरणों से मारें हनुमान जी रोने लग गए हनुमान जी रोने लगे जब हनुमान जी रोने लग गए तो गिलहरी ने सोचा अरे जो राम जी की सेवा कर सकता है उसका हृदय तो कोमल हो गया होगा तो गिलेहरी की पत्नी ने सोचा कि मालूम पड़ता है कि दंड बड़ा कठोर होगा तो कहे स्वामी कह कह अब अपराध ने किया है हम क्षमा करते हैं कहे क्यों च, तो हनुमान जी ने कहा क्षमा क्यों करती हो कहे इसलिए कि तुम रो रहे हो तो, तो म, मैंने क्षमा किया इनको तो कहे नहीं गिलहरी तुम मुझको क्षमा मत करो ऐसा अपराध ऐसा अपराध तो प्राणी मात्र को मिलता रहे गिलहरी ऐस, ऐ, ऐसा दंड तो प्राणी मात्र को मिलता रहे मैं कितना भाग्यशाली हूं तो तुम रो क्यों रहे हो मैं रो इसलिए रहा हूं गिलहरी कि मेरे ठाकुर का कैसा दरबार है जहां तुझ सरीकी गिलहरी को भी न्याय मिलता है इसलिए मेरे आंखों में आंसू हैं कि जब तुझ सरीखी गिलहरी को भी न्याय मिलता है तो इस ठाकुर के दरबार में किसको न्याय नहीं मिलता मिलेगा महाराज वातावरण बड़ा स्नेहार्द्र हो गया पुल बनकर के तैयार हो गया हु? तो गिलहरी ने कहा कि स्वामी हम कुछ कर नहीं पाए करना चाहती थी लेकिन हमको कोई साथी नहीं मिला भगवान श्री राम का गिलहरी तुम भूल गए जाके देखो तो सही जितने पत्थर के दराज है सब में तुम्हारी डाली हुई बालू पड़ी है और जब जाके सब देखते हैं अंगद नील लल दुबित बहन जामुंत सब देखते हैं तो जितने दरास थे महाराज सब में बढ़िया बालू भरी हुई है और एकदम गिलहरी की डाली हुई बालू महाराज सब पूरे में भरी हुई है और सब कर्मार्थ होकर निहारने लगे प्रभु संकल्प कोई कर ले पूर्ति तो तुम कर देते जीव को तो संकल्प करना है पूर्ति तो तुम्हारे हाथ है रघुनंदन धन्य हो बलिहार मेरे स्वामी अब महाराज गिलहरी अभी मूर्छित है उसका पति जो मूर्छित है तो भगवान ने उसके ऊपर जरा सा हाथ या फेरा एकदम उठ करके नाचने लग गया तो लोग बताते हैं हम तो जानते नहीं कि गिलहरी जो पुरुष है न उसके सर पर अभी उसके देह पर अभी भी अंगुली का निशान पाया जाता हाँ जी इस प्रकार से समुद्र का पुल बनकर तैयार हो गया राम जी एह, अब वो दस योजन विस्तीर्णम सत योजन मायतम दद्रशुर देव गंधर्वा नल सेतुम सुदुष्करम क्या ठाकुर जी है ए? अगर हम होते ना तो कहते हैं कि क्या कौन सा पुल है अगर हम कहीं बनाए होते एक बीता का पुल सो न एक बीता अगर हम कहीं बना देते तो कहें महाराज इसका नाम क्या रखें? क्या इसका नाम रख दो कृपा शंकर सेतु मैं होता तो यही कहता महाराज एक एक छोटा सा ईटा पत्थर का वो बनाते हैं ना छोटा सा है गुन्नी सा एक तो मकान बनवाते हैं कहे कहे कृपा सदन है कृपा शंकर सदन है महाराज ठाकुर क्या कहते है? इतना बड़ा पुल बन के तैयार हुआ तो कह इसका नाम क्या किया जाए ठाकुर कहते हैं कि इसका नाम नल सेतु होगा इसका नाम और कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे नल ने इसका निर्माण किया है इसका नाम नल सेतु होगा दग्र देव गंधर्वा नल सेतुम सुदुष्कर्म उस नल सेतु को देखने के लिए बड़े बड़े लोग महाराज आए आए और सब देख रहे हैं आनंद विभो रहे हैं हुँ? अब सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि यहाँ से सौ कोष चलना है 400 सौ चलना है सौ योजन तो अब हम लोग तो कुत्ते पाते चले जाएंगे लेकिन स्वामी आप कैसे जाओगे तो हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ कहीं नहीं भगवान श्री सुग्रीव जी महाराज क्या हृदय है महाराज हम बराबर आपको इनकम इनकी मित्रता की बात बताते चल रहे हैं क्या हृदय है राम जी सुग्रीव जी महाराज ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया और अंगज जी को बुलाया कि आप दोनों भैया यहाँ पर श्री ठाकुर जी का, को और लक्ष्मण जी महाराज को ले चले सुग्रीवस्तु वस्तु तथ सत्य पराक्रमम हनुमंतम तो आरोह आप हनुमान जी के ऊपर सवारी करें और अंगदम तथा तो लक्ष्मण अंगद जी ले चलेंगे श्री लक्ष्मण जी महाराज को अयम भी विपुलो वीर सागरो मकर आलय बह्या यशो जुआ में धारयता बिलम लगेगा आप लोग बिल्कुल आकाश मार्ग से उठ करके उस पार पहुंचे तो भगवान ने कहा ठीक है लेकिन थोड़ा तो चलेंगे पैदल अभी थोड़ा चलेंगे अब महाराज अब तो रास्ता शुरू हो गई हो कोई तो जले में डूब जाते हैं हाँ हो से जलवा में ढाम से कूदते हैं ये ये बंदरों की प्रकृति है, है? धाम से कूदते हैं हमारा अब बंदर इतना बढ़िया तैरते हैं वो कभी देखा हो आपने देखा हो। हम तो रोज देखते हैं और कभी कभी तो घंटों देखते रह जाते हैं मेरे नाम का जहा स्थान है आप लोगों ने देखा होगा तो मेरे पीछे महाराज एक तालाब है वो तालाब मेरे श्री महाराज जी ने बनवाया था और श्री छावनी के महाराज जी जो है इस समय उस पर बहुत मंदिर का रहे। तो उस तलवा में क्या होता है कि बनरवा सब आते हैं महाराज और आए करके और वो महाराज महानुभावगण ऐसा तैरते हैं ऐसा तैरते हैं कुछ पूछो मैं तो राम जी वो धड़ाम से गिरे पानी में और तैरें गिरे और तैरे सलीलम आपको गिरे धड़ाम से ही कहां लिखा है ये तो आपने अपने मन से कह दिया कह दिया होगा लेकिन उसमें लिखा भी है सलीलम प्रपतंती सलीलम पतंती नहीं हो प्रपतंती अब धराम से प्रपतरे नहीं गिरे सलम प्रपतंती हम कह देते हैं बाद में श्री रामाजी कहते तुम ठीक कह रहे हो इसमें लिखा हुआ है है ना तो राम जी कहते मई तो कहला रहा हूँ तू कह तो रहा है अपने मन से सलीलम प्रपतन मार्गम अन्य प्रपे के चिद वही हा ऐसे गताहा कुछ आकाश मार्ग से जा रहे ये महाराज तीन प्रकार का रास्ता बन गया एक तो पुल का और दूसरा जल का और तीसरा आकाश का ये तीन मार्ग बन गया सियाराम जी तीन मार्ग बन गया अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पारि और कप नब पंथ उड़ाही है? दो रास्ते दो रास्ते हो गए नहीं हो गए और तीसरा सेतुबंध बंध रास्ता है एक आकाश का मार्ग रास्ता एक जल का रास्ता और एक पुल का रास्ता किसी प्रकार अब इसकी व्याख्या नहीं करूंगा समय नहीं है इस प्रकार से तीन मार्ग हैं ये सोच लो तीन मार्ग हैं जीवन को पार करने के लिए ज्ञान का कर्म का और भक्ति का तो ज्ञान का रास्ता तो ये ऊपर का है और कर्म का रास्ता ये पानी वाला है समुद्र वाला और भक्ति का रास्ता ये पुल वाला है अब आप सोच लो किसको लेना है आपको ये तो आप ही हम नहीं जानते तो इस प्रकार से समुद्र का अतिक्रमण कर लिया महाराज जी समुद्र का आतिक्र... समुद्र पार हो गए अब समुद्र का पार करने के बाद सुखसारन नाम के गुप्तचर आते हैं और उन्होंने श्री राम जी का रहस्य जानना चाह एक बार अब फिर आएंगे अभी एक बार आएंगे तब कहेंगे इनकी बात सीताम चाश्मी प्रे छासू युद्धम बाफी प्रदीयता है हम सुख जा कहते हैं कि महाराज आप तो सीता जी को राम जी को दे दो सारा निचोड़ तो ये रा, तो रावणा कहता है कि देखो देव गंधर्व दानव इस सब आ जाएं एक साथ लड़ें हु? लेकिन फिर भी हम सीता को नहीं देंगे मेरा निश्चय सुन यदि मां प्रति युद्धेरन देव गंधर्व दान वाह नीता प्रदाश्यामी सर्वलोक भयादपी चाहे सारा संसार इकट्ठा हो जाए तब मुझको भय दे फिर भी मैं श्री सीता जी को नहीं दूंगा ऐसा रावण ने कहा अब महाराज सुख और सारंग ये दोनों फिराए क्या करने के लिए राम जी का भेद लेने के लिए और ये सब बन गए पक्षी सुख बन गया सु, सुग्गा बन गया तो अभी सब पक्षी बन करके राम जी के दल में भेज लेने के लिए आ गए नहीं श्याम मैं गलत कह गया था सुबह पहले बना था अभी बन गया बंदर बंदर बनकर के राम जी भेद लेने के लिए आए हरि रूप धरऊ बीरऊ प्रविष्ट बानरम बलम श्याराम जी बंदर का रूप धारण करके आए खूब देखा और खूब राम जी की कथा सुने राम जी की गाथा सुने राम जी का व्यवहार देखे राम जी का प्रेम देखें अब इनके मन में बड़ा दुख हो कि मैं कहा से रावण के चक्कर में पड़ गया है? मुझे तो राम भक्त बनना चाहिए था इनके चरणों की शरणागति स्वीकार कर लेता इनका ऐसा स्वामी पा जाता तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाता हा हंत अब तुम्हें तो रावण के रावण का नमक भी खा लिया अब उससे कैसे पार करूँ उन आ रहा है, है ऐसा करें सब महाराज जी और इतने में बंदरों ने पकड़ लिया और पकड़ लिया और पकड़ करके सुग्रीव जी के पास लाए सुग्रीव जी ने एकदम एक, एक साथ जवाब दे दिया बिना रोक टोक कहे क्या कहीं इनकी नाक कान काट लो अब महाराज सब कहें कटेगा तो तो बड़े बड़े करुणा से कहते हैं कि मेरी नाक कान मत काटो राम जी की के चरणों में जाके चिल्लाए तो राम जी हंस पड़े तो अब्रवीत प्रहसन वाक्यम सर्वभूत हितेरता जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं ऐसे श्री राम जी बोले भाव उनके लिए न कोई गुप्तचर है न कोई मंत्री है उनके लिए तो सब प्राणी हैं ये आए हैं इसने मेरा दर्शन तो किया है इसने मेरा दर्शन तो किया है इसने मेरी कथा तो सुनी है, है? तो जब मेरी कथा सुनी और मेरा दर्शन किया तो मेरे कृपा का पात्र है न कि मेरे दंड का पात्र है ठाकुर हंसने लग गए तुम क्या करने आए थे जरा ध्यान देना ऐसा चरित्र अगर कहीं दुनिया में और कोई मिले इसके जोड़ का तो हमको आके बताना क्योंकि हमारा भ्रम है कि ऐसा चरित्र कहीं है नहीं है ना तो अब रामजी ठाकुर बोले क्या बोले कि तुम क्या करने आए थे कह महाराज हमको रावण ने आज्ञा दी थी कि आप यहाँ का भेद ले अच्छा देखा कि नहीं देखा बताओ कुछ देखा कि नहीं देखा क्यों बताओ क्यों यथोक्तम वाकृतम कार्यम छ काम कर लिया की नहीं कर लिया यहाँ कर तो लिया फिर तो स्वच्छंद हो छंदता प्रतिगम्यताम काम कर लिया अब स्वच्छंद होकर कि यहां से चले जाओ किसी कागज में कुछ नक्शा उक्शा नोट किया हो तो कोई हर्जा नहीं हम उसको लेंगे नहीं उसको जाके दिखा देना उसको छंदता प्रतिगम्यताम स्वच्छंद होके जाओ अथवा एक बात अब जाए ना हो वो जाए ना और रामजी रामजी को देख है और टुकुर टुकुर देखें और उनके आंखों से आंसू गिरे जाए ना तो कहे तुम रुकी क्यों जाते क्यों नहीं जाओ हमने कह दिया जाओ तुमको कोई नहीं मारेगा अब वो कैसे कह दें कि हमारा मन जाने को नहीं कह रहा है अब ठाकुर के पास किसको जाने को नहीं करेगा तो भगवान ने कहा शायद अभी कुछ देखना बाकी है क्या भगवान कहते सुनो अभी मालूम पड़ता कुछ बाकी है देखना ए भीषण जी महाराज कहीं यहाँ कहीं यहां आइए कहीं इनको हमारा सारा भेद जाके आप दीजिए मेरा जो भेद ये ना जानते हो वो सारा भेद जाकर के इनको मेरा दे दीजिए अथ किंचित अदृष्ट भूयस् तहत विभीषणो व कारस्ने पुनः संदर्शयिष्यति संदर्श्यती आपको विभीषण जी महाराज अच्छी तरह से कार्सने माने अच्छी तरह से एक एक चीज आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारी इतनी सेना है इनमें इतनी शक्ति है इनमें इतनी ताकत है जाओ भगवान तो चाहते है हो कि हमारा कोई भेद ले ले आप सुन रहे भगवान तो चाहते मेरा कोई भेद लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि संसार का भेद तो लेना चाहती है ठाकुर का भेद नहीं लेना दुनिया की दुनिया के लोग खोद खोद के पूछेंगे कहो तो फिर वहां गए थे तो ब्याह में क्या हुआ ये हुआ कहीं उसने दान क्या दिया कहें ये दिया, कह दहेज क्या दिया कहे ये दिया, कि दियान कैसी थी क्या ऐसी थी, कि दुल्हा कैसा था क्या ऐसा था कानी तो नहीं थी कह नहीं आंखों वाली थी कि दुल्हा कहीं लगड़ा तो नहीं था कहे नहीं था अरे दुनिया ऐसा खोद खोद के पूछेंगे महाराज कुछ पूछो मत कोई अभी ब्याह वाला यही मिलेंगे सब अभी मिलेंगे तो अभी आ रहे बड़ा से लोग है अब सब मिलेंगे तो पूछेंगे कैसा था दुल्हा कैसी दुल्हन कैसी ये कैसा वो कैसा क्या खाए क्या अरे बरात में साबुन कैसा मिला और तेल कैसा अरे महाराज ऐसा से पूछते हैं अरे ये भेद तो सब लेना चाहते हैं लेकिन यह नहीं, नहीं कोई कहता कि राम जी कितने कृपालु हैं राम जी ने किसके ऊपर कृपा की राम जी की करुणा कैसे आती है किसके द्वारा मिलती है माध्यम कौन बनेगा ये भेद कोई लेना नहीं चाहता अगर इस भेद को ले लो तो जीवन कता राम जी कहते मेरा भेद लो राम जी कहते सुब्रीम जी ने कहा कि विभीषण को बांध के रखेंगे क्यों बांध के रखोगे कि भेद हमारे राखी बांधी मोह ये मेरा भेद लेने आया है तो भगवान हनुमान जी की ओर देख के मुस्कुरा पड़े कहना देखो हमारे स्वा, तो हमारे स्वामी की नीति मुझको पहले नहीं मालूम थी कि जो भेद लेने के लिए आंधना चाहिए तुम तो हनुमान हमारा बिबीसर तो हमारा भेद लेने नहीं आया है वो तो मेरे शरण में आया है लेकिन हे हनुमतलाल तुम तो जब मेरे यहां पहले पहले थे तो भेद ही लेने के लिए आए थे लेकिन तुमको हमने बांध के नहीं रखा तुमको हमने अपना भेद दिया है? और सुग्रीव तुम्हारे कहते बांध के रखो हु? फिर कहते भगवान सुग्रीव जी कहें कि भेद लेन पठवा दस सीसा तब भय कछ कभी कुछ हानि नहीं क्यों हे सुख्रीव जो हमारा भेद लेगा वो हमारा रहेगा वो रावण का कभी बन नहीं सकता है वो कभी रावण का नहीं बन सकता रघुनंदन का भेद लेने के बाद व्यक्ति राम भक्त बनेगा और रावण का भेद लेने के बाद वो जी दुनिया का बन जाएगा इसलिए संसार का भेद लेने की कोशिश मत करो अगर भेद लेने की इच्छा है तो रघुनंदन का भेद लो भेद भगवान कहते कुछ न जाने हो तो विभीषण बता दे ये विभीषण का बताने का मतलब कि हमारा भेद कोई भक्त ही बता सकता है खेरा हमारा भेद नहीं बता सकता हमारे भेद का निरूपण तो कोई भक्त बताएगा कोई डूबा हुआ बताएगा इसलिए विभीषण बताएंगे राम जी विभीषण व कारस्ने न पुनः संदर्श्य न चेदम ग्रहणम प्राप्य भेद घबरा मत बिल्कुल न्यस्त शस्त्र गृहित न दूतौ बदम दूध कभी मारने योग्य नहीं होता आप लोग अब महाराज जी अब सुख सारंभ तो क्या करें आंखों से आंसू बहे गदगद हुए ठाकुर को बार बार निहार है और देख और देखने के बाद जब यहाँ से चले तो ठाकुर की जय ध्वरी करते हुए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं महाराज जी मंगल ध्वरी जय ध्वरी करते हुए हे प्रभु की जय हो राम जी की जय हो मेरे ठाकुर की जय हो ऐसा कहते हुए महाराज जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं जय प्रतिनम राघवमत्सलम सर्थ श्रीमा लक्ष्मणस्भीषण सुग्रीव महातेजा इस प्रकार से अब ये महाराज पहुंच गए जाकर के और जाकर के उन्होंने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी अब सारी सेना का भेद दिया उन्होंने महाराज कई सर्गो में है सारे कहे महाराज वो अंगद महाराज वो जो राजो अंगदो नाम आए तो संगजुगे हे रावण जी महाराज जुआराज जो अंगद है वो पुपकार रहे हैं और तुमको समरांगण में ललकार रहे आओ जल्दी आओ मारे हैं तुमको लड़ने के लिए एकदम तैयार है राम जी और वो महाराज कहीं अच्छा एक बात बताओ कहीं क्या कि अंगद में और सुग्रीव में कैसी बनती है अरे कहें बनती क्या है, है? बालिना सदृशा पुत्रीव से सदा प्रिय राघवार्थे परपरा क्रांत शक्कर थे वरुण सुग्रीव के प्यारे पुत्र है हुँ? इस प्रकार से जामुन जी का परिचय दिया कि जामुन जी महाराज ऐसे सब वीरों का परिचय देते हुए सबके बात करते हुए सेना का सब निरूपण करते हुए सी आगे चलें कि चल रहे बड़े बड़े अच्छे हैं कैसे है चलते धर्म यो धर्मम ना कि जो कभी धर्म का अतिक्रमण नहीं करते अब उसमें अपनी गाथा भी सुना दी सब और फिर कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज कि से दक्षिण हो बाहू तो राम के दहने हाथ महाराज इस प्रकार से उन्होंने पूरा भेद सब बताया और बताने के बाद जामुन जी को बताया कि अथर अथर क्षेत्रों युद्धिराज सुदूर्जया गदगद था, गदगद के पुत्र है श्री जामुन जी महाराज और फिर जामुन जी महाराज का परिचय बताया हुँ? और सब परिचय बताने के बाद हु? सब शांत फिर महाराज उसने उसने सी सुखसार ने कहा महाराज जानकी जी को आप दे दीजिए आपको मेरी ये राय है उसने दिया नहीं जब ज्यादा इन्होंने बात की तो इसने उनको भी उसने निकाल दिया और ये तो चाहते थे कि बड़ा अच्छा किया तुमने मुझको मार दिया अब तो हम चाहते थे कि तुम हमको मारो तुम हमको निकालो अब यहां से सीधे रामजी महाराज के शरण शरण में आए एक तो महात्मा थे हो गए थे संजू बस राक्षस अपनी गति को प्राप्त कर गए अब रावण ने एक माया किसके आगे रावण ने माया क्या की? की माया का माया माया के रूप माया का रामजी बनाया रावण ने माया क्या की कि माया का रामजी बनाया और रामजी बनाकर राम जी का सर बनाया रामजी का सर बनाकर किया उसमें खून लपेट दिया दुनिया